टॉक प्रेम नदी के तीरा नंबर नाइन क्योंकि एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो निश्चय ही उनमें उन से कुछ ना कुछ टाइम एंड तो होगा ही चाहे वो सेक्शन सेकंड क्यों ना होगा निश्चय के बाद हमें तो लाइफ मिलती है लोग कहते हैं कि एक चेंज ऑफ ड्रेस होता है सिर्फ पहरावा बदल जाता है आत्मा बज रहती है वो पहरावा जो हमें मिलता है या तो वो हमारी मर्जी से मिलता है हमारे कंसेंट से दिया जाता है या हमें फोर्स करके दिया जाता है अगर तो हमें अपनी मर्जी से दे दिया जाता है तो फिर उसका तो मतलब ये है की उस हमारे मन में था की हम ये पहरावा लेकर क्या करेंगे और क्या करेंगे वो हम भूल चुके हैं हमारा लक्ष्य क्या है और अगर वो हमें दिया गया है तो हमें निश्चय कुछ न कुछ एक्सपेक्ट करके दिया गया है तुम जाओ और ये करो तो भी हमारा लक्ष्य क्या है अगर हम सबका लक्ष्य एक ही है तो फिर सबके इन्वायरमेंट्रेसिव सेंज हो नहीं है, तो है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि परमात्मा को पाना ही हमारा लक्ष्य है कुछ कहते हैं अब तो जानते है परमात्मा वैसे तो मिल ही नहीं सकता जैसे कितनी देर निर्विचार और कुछ ना करने से परमात्मा मिलता है और जिंदगी रद्द का नाम है ऐसी कंट्राडिक्शन से आ जाती है हमारा लक्ष्य क्या है यही बात ऐसे बहुत से प्रश्न हो चुके हैं और इस प्रश्नों में इस तरह के प्रश्नों में दुनिया की भूल हो जाती है वो हमारे ख्याल में ना और क्योंकि प्रश्न में ही मूल होती है इसलिए इनका कोई भी उत्तर कभी ठीक नहीं होगा प्रश्न को सीधा लेकर हम सोचना शुरू कर देंगे बिना इत की फिक्र की कि प्रश्न में ही कोई बुनियादी भूल और तब जो भी उत्तर हमें मिलता है वो सब गलत हो रहे और किसी से संतोष नहीं होगा इसलिए सबसे पहले तो प्रश्न पर विचार करेंगे उसमें तो बुनियादी भूल नहीं फिर हम आगे बढ़ें जैसे जब भी हम कहते हैं कि जीवन में हमारे आने का लक्ष्य क्या है तभी हमने जीवन को अलग और अपने को अलग कर लिया जो कि गलत हम जीवन से अलग कोई भी नहीं हम जीवन से भिन्न नहीं थे जीवन ही हम तो भाषा बुनियादी दिक्कत दे देती है भाषा कहती है कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या जैसे मैं अलग हूं और जीवन कुछ अलग है मैं ही जीवन हूं कि मेरे भीतर जो जीवन है इसको ही दिया गया मैं एक नाम हूं एक दूसरा नाम है वो एक तीसरा नाम अगर हम लहरों को भी नाम दे दें, पानी बहरों उठी उनको नाम दे दें तो हर लहर ये पूछ सकती है कि मैं लहर क्यों बनती हूँ और क्यों तो मिलती हूँ लेकिन उसे पता नहीं कि वो जो पूछ रहे वो बात ही गलत है जीवन से भिन्न हम नहीं इसलिए भिन्न करके उठाए गए कोई भी सवाल का ठीक जवाब कभी भी नहीं मिलता। इसलिए ये मत पूछे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है इतना ही पूछें कि जीवन का लक्ष्य तो प्रश्न ज्यादा ठीक ये मत पूछे कि मैं किस लिए जन्मा हूँ मुझे किस लिए जीवन मिला है आप अलग नहीं हैं, जीवन के पहले आप नहीं थे जिसको जीवन दे दिया गया हो जैसे आपको कपड़े मिले हैं ऐसा आपको जीवन नहीं मिला आप थे कपड़े मिलने के पहले कपड़े छूने जाएंगे तब भी आप होंगे तो कपड़े आपको मिलते हैं तब हम पूछ सकते हैं कि कपड़ों का क्या लक्ष्य मुझे कपड़े किस दिए गए तो कोई ना कोई उत्तर मिल जाएगा किस लिए दिए गए जीवन ऐसी चीज नहीं है कि आप थे और आपको जीवन दिया गया आप ही जीवन हो इसलिए मैं को और जीवन को अलग ना करें पहली तो समझने की बात यह अलग करते से भूल हो जाएगी और हम रोज अलग करते हैं हमारी भाषा की जो व्यवस्था है उससे ऐसी कठिनाई पैदा हो। कोई कहता है कि मुझे क्रोध आ गया कोई कहता है कि मैं प्रेम में पड़ गया कोई यही भूल कर रहा जब तुम क्रोध में होते हो या प्रेम में होते हो तो ऐसा नहीं होता कि तुम अलग हो प्रेम अलग है ना जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम ही प्रेम होते हो और जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम ही क्रोध होते हो क्रोध कोई ऐसी फॉरेन बॉडी नहीं है कि आ गई और तुम कुछ अलग थे जब तुम क्रोध में होते हो तब तुम क्रोध ही होते हो लेकिन भाषा कहती है कि मैं क्रोध में था मुझे अलग कर लेती है क्रोध को अलग कर देनी जैसे कि सागर में तूफान आया हो फिर तूफान शांत हो गया तो भाषा कहती है कि अब तूफान शांत है जैसे कि तूफान ऐसी कोई चीज है जो कि शांत होकर भी हो सकता हो सागर के शांत हो जाने का नाम तूफान का न होना है सागर के अशांत हो जाने का नाम तूफान का होना है तो अब तूफान शांत है ये बिल्कुल ही गलत अब तूफान है ही नहीं क्योंकि शांत तूफान जैसी कोई चीज नहीं होती तूफान का मतलब ही अशांति है शांत तूफान नहीं होता तो यहां भी इसको इस तरह ना शुरू करके कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है जीवन का क्या लक्ष्य पहले तो प्रश्न को इतनी बदलाहट देनी जरूरी और जैसे ये बदलाहट दोगे तो दूसरा ख्याल साफ होना शुरू हो जाए दूसरी बात यह है कि जैसे हम पूछेंगे जीवन का लक्ष्य क्या है तब हमें पूछना चाहिए कि ये सवाल पूछा जा, जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता सवाल का बन जाना काफी नहीं है पूछने के लिए सवाल तो कोई भी बन सकता है काफी नहीं है पूछने के लिए ये सवाल पूछा जा सकता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है समझ लो कि कोई उत्तर दे कि ये रहा लक्ष्य तो उस लक्ष्य के बावत भी हम पूछ सकेंगे कि इसका लक्ष्य क्या है कोई कहेगा ये रहा उसके बावज भी हम पूछ सकेंगे इसका लक्ष्य क्या है तब तो इस श्रृंखला का कोई अंत नहीं होता। कोई पूछे कि जीवन का लक्ष्य प्रेम तो हम पूछेंगे प्रेम का क्या लक्ष्य है कोई कहे कि जीवन का लक्ष्य परमात्मा तो हम पूछेंगे परमात्मा का क्या लक्ष्य है ये जो हमारा सवाल है ये ऐसा है जो हर उत्तर पर वापस लागू हो जाए इसलिए इस सवाल को ठीक से समझ लेना जरूरी नहीं तो इसकी तृप्ति कभी नहीं होगी क्योंकि ये हर दिए गए उत्तर पर उतनी ही संगति से लागू हो सकता है जितनी संगति से पहले प्रश्न पर लागू था मैं कोई भी उत्तर दूंगा आभाषा तुम फिर पूछ सकते लेकिन इसका क्या लाभ है इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि यह ठीक से समझ लेना जरूरी है कि एक स्थिति तो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी जो बिना लक्ष्य के जिसको अल्टीमेट कहें परम कहें उसके आगे हमें लक्ष्य को नहीं रखना पड़ेगा कोई अर्थ नहीं आएगा मैं जीवन को ही परम मानता हूं मैं कहता हूं सारे लक्ष्य जीवन के लिए हैं और जीवन का लक्ष्य कोई भी नहीं सारे लक्ष्य जीवन के लिए हैं सारे साधन जीवन के लिए हैं हंसते हैं हम जीवन के लिए रोते हैं हम जीवन के लिए जीते हैं जीवन के लिए मरते हैं जीवन के लिए प्रार्थना भी जीवन के लिए है प्रेम भी जीवन के लिए और परमात्मा भी जीवन के लिए हमारा सारे जीवन के सब साधन जीवन के लिए और तब जीवन किसी के लिए नहीं हो सकता वो स्वयं लक्ष्य है वो किसी का साधन नहीं बनता मींस नहीं बनता तो जीवन चूंकि परम है अंतिम है उसके ऊपर कुछ भी नहीं है इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या है जब हम पूछते हैं तो गलती हो जाती है मैं आपसे पूछूं कि घड़ी का लक्ष्य क्या है तो आप बता सकते हैं कि मुझे टाइम बताती है क्योंकि आप साध्य हो घड़ी साधन है तो पूछूं आपके कपड़े का क्या लक्ष्य आप कहते हैं मुझे सर्दी से बचाती है मुझे धूप से बचाता है आप साधन नहीं हो साध्य हो कपड़ा लक्ष्य है तो आपके कार का क्या लक लक्ष्य आप कहते हैं मुझे दुकान तक ले जाती है मुझे घर तक लौटा लाती लेकिन कोई पूछे कि आपका लक्ष्य क्या है जरा मुश्किल शुरू होगी वो मुश्किल इस ने परमात्मा को जीवन से अलग किया मैं तो कहता हूं पूरे जीवन को पालेना ही परमात्मा को पालेना है मैं जीवन और परमात्मा को अलग नहीं करता जीवन जो है वो सिकुलर शब्द है और परमात्मा रिलीजियस शब्द बस इतने फर्क है शब्द कहीं फर्क है वो जीवन की पूर्णता को पालेना ही परमात्मा को पालेना है जीवन का कोई लक्ष्य नहीं लेकिन तब हमें बड़ी कठिनाई होती है हमें कठिनाई इसलिए होती है कि जिस जिंदगी में हमें हर चीज का लक्ष्य होता है उसमें यह स्वीकार करना कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है बहुत बेचैनी में डाल देता है क्योंकि हमारी सब सोचने के ढंग लक्ष्य के सब सोचने का हमारा ढंग है कि किस लिए जो हमारे सोचने का ढंग जिंदगी में कि किस लिए वो हम इस पर भी पूछना चाहते हैं कि किस लिए जीवन किस लिए हम कपड़ा लेते हैं तो पूछना चाहते हैं मकान बनाते हैं तो पूछना चाहते हैं बगीचा लगाते हैं तो, हैं तो पूछना चाहते हैं किस लिए यही सवाल हम जीवन पर भी लागू कर देते हैं कि किस लिए जीवन और जब मैं कहता हूं वो अपने आप में लक्ष्य है तो मेरा मतलब यह है कि अगर तुमसे ये कहा जाए इसको इस भांति कहा जाए कि जीवित होना ही अपने आप में आनंद है इसके लिए किसी और आनंद के होने की जरूरत नहीं समझो कि एक सम्राट है और एक रेगिस्तान में फंस गया है और कोई उससे कहता है कि रास्ता हम बता देंगे आधा राज्य दे दो तैयार हो जाए फिर प्यास से मरा जा रहा और कोई कहता है एक गिलास हम पानी दे देंगे आधा राज्य दे दो आधा राज्य भी दे जाएगा वो पूरा राज्य खो के सिर्फ अपने को बचा लेगा पूछे कि तुम बड़े पागल हो अपने को बचा के क्या करोगे तुम तो यही कहेगा कि अपने को बचाना अपने में ही सुखद है राज्य था अपने लिए हम राज्य के लिए नहीं। सब खोया जा सकता है जीवन के लिए सब इसलिए उपनिषद एक बहुत अद्भुत बात कहते हैं बड़ी कठोर भी है बात पर बड़ी अद्भुत वो बात ये है कि माँ बेटे को प्रेम करती है अपने ही लिए बेटे के लिए नहीं उसे सुखद है प्रेम का पति प्रेम करता है पत्नी को अपने ही लिए पत्नी को नहीं उसे सुखद है यानी जब हम ऐसा भी दिखाते हैं कि पत्नी का पति कहता है कि मेरा लक्ष्य अपने बेटे के लिए ही सब कुछ करना है तब भी वो गलत बोल रहा है तब भी वो गलत बोल रहा है ये उसका ही बेटा है ये उसके ही जीवन की धारा है ये उसकी ही जीवन की एक शाखा है इसे बचाने में वो आनंद देते हैं जीवित होना अपने आप में आनंद है अकार अनका अगर तुम सिर्फ जीवित हो समझ लो बीमारी दुख देती है बीमारी इसलिए दुख देती है वो तुम्हें जीवित होने में पूरी तरह से बाधा डालती है, और कोई कारण नहीं उसके दुख का तो तुम्हारे जीवन की जितना फूल खिलना चाहिए नहीं खिलने देती इसलिए बीमारी दुख देती है गरीबी दुख देती है और कोई कारण नहीं गरीबी में जीवन के फूल को खिलना मुश्किल हो जाता है एक दिन अमीरी भी दुख देने लगती है क्योंकि बहुत अमीरी में भी जीवन के फूल के खिलने में बाधा पड़ने शुरू हो जाती है मित्र न हो तो भी मुसीबत होती है क्योंकि वो भी जीवन के खिलने में बाधा बहुत मित्र हो जाए अति आग्रह से भर जाए तो भी जीवन के फूल में दिक्कत हो हम मित्र भी इसीलिए खोजते हैं शत्रु भी इसीलिए बना लेते हैं मकान भी इसलिए बनाते हैं एक दिन मकान को छोड़कर जंगल भी इसलिए चले जाते हैं जहां हमारा जीवन का फूल खिल सके पूरा हम उसकी तलाश में 24 घंटे लगेंगे और वो जो जीवन का फूल है उसके खिलने में ही अपना आनंद है उसके बाहर कोई आनंद नहीं तो दो तरह के आनंद पर ध्यान देना जरूरी है एक साधन का आनंद होता है वो अपने आप में नहीं होता उस साध तक पहुंचा दे तो होता है आपके पास एक कार है जो बहुत तेज चलती है बहुत बढ़िया है सब ठीक है लेकिन एक ही खराबी है कि जहां आप जाना चाहते हो वह वहां नहीं ले जाती बस वो फिर बेकार हो गई क्योंकि तो उसका मूल्य एक ही था कि आप जहां जाना चाहें वहां पहुंचा दें उसको और कोई मूल्य नहीं था उसका मूल्य उसका साधन की तरह मूल्य था आपके पास पैसा है उसका साधन की तरह मूल्य है कि आपको वो बंदी न बनाए आपको मुक्त करे आप जब जो करना चाहे तो पैसे की कमी की वजह से न रुक जाए आपका जीवन जैसा होना चाहे पैसा बाधा न डाल दें तो पैसे का एक साधन के लिए उपयोग है जीवन में सब चीजों का उपयोग जीवन को साध्य मानकर है और जिसके लिए सब चीजें साधन का काम करती है वो खुद किसी के साधन का काम नहीं करता वो मालिक है वो परम सम्राट है वो किसी का भी नौकर नहीं सब नौकर उसके सब नौकर उसके तो जीवित होना ही अपने आप में परम आनंद है वो किसी भी तल पर हो एक पौधा खिला है उसका भी परम आनंद सिर्फ होने में है जस्ट बींग जस्ट टू बी होना ही एक पक्षी है एक मनुष्य है इन सबका आनंद सिर्फ होने में है मात्र होने में अब मात्र होना इतना बड़ा मेरे कल छोटी मोटी घटना नहीं वो तो चूंकि हमको मुफ्त मिल गया है इसलिए हम ये बातें पूछते हैं अगर किसी दिन हमको पैसे लग मिले तब तो हमको पता चले कितना मूल्य चुकाने को रांची हम ना हो जाएंगे अगर मात्र होना हमें किसी भी कीमत पर मिलता हो एक आदमी मर रहा है और उसको अगर एक क्षण भी मिल सकता हो होने का तो कौन सा मूल्य जिसको चुकाने से इंकार करेगा सब मूल्य चुकाने को राजी हो जाए लेकिन चूंकि हमें जीवन मुफ्त मिला हुआ है इसलिए हमारे मन में ये सवाल उठते हैं किस लिए एक सूफी कहानी मैंने सुनी एक सूफी फकीर एक गांव से गुजरता है और एक आदमी उससे गिड़गिड़ाकर रो रहा है और उससे कह रहा है कि मैं तो मरने का आत्महत्या करने का सोचता हूँ मेरे पास कुछ भी नहीं है एक पैसा मेरे पास खींचे में नहीं सूफी तो फकीर उसका कहता तू गबड़ा मर तेरे पास बहुत है लेकिन तुझे पता नहीं हम तेरी बिक्री करवाए कहता कि है किस गांव का जो राजा है उसको अजीब अजीब चीजों का शौक है हम तेरी आंख बिकवाए देते है एक, एक आंख का एक, एक लाख रूपये दिलवाए देते हैं तो क्या कहते हूँ मैं और आंख बेचू लाख या करोड़ भी कोई दे तुम्हें आंख ना बेचूंगा तू सुना तेरे पास तो करोड़ की चीज है तू अभी तो कह रहा था मेरे पास एक पैसा नहीं क्योंकि इसमें इसको से कुछ खर्च नहीं करना पड़ा है ये उसे सहज मिली ये उसे सहज मिली और जब सहज मिली इसलिए हमें सारी कठिनाई है अगर जीवन तुमसे पूछ के तुम्हें मिले तो तुम कुछ भी चुकाने को राजी हो जाओ लेकिन चूंकि जीवन तुम्हें बिना पूछे मिलता है क्योंकि तुम होते ही नहीं जीवन तो पूछने के पहले तो इसलिए मिलेगा ही बिना पूछे कोई उपाय नहीं है इसलिए जब तुम्हें मिल जाता है चूंकि मुफ्त मिलता है इसलिए हम उसका ख्याल नहीं कर पाते इसलिए हम जीवन का लक्ष्य पूछने में लग जाते हैं कि लक्ष्य क्या है मेरे होने का लेकिन ध्यान रहे हमारे सारे होने का लक्ष्य शुद्ध होना है हम पूरी तरह से कैसे हो जाए हम पूरी तरह से कभी नहीं हो पाते इसलिए जब भी हम कभी पूरी तरह से हो पाते हैं क्षण भर को भी तब हमें परम आनंद का अनुभव होता है समझ लो कि तुम एक दुश्मन के पास बैठे हो तब तुम पूरी तरह से नहीं हो पाते क्योंकि दुश्मन की मौजूदगी तुम्हें पूरे वक्त डराए रखती तुम सुखड़े हुए होते हो जैसे कि फूल की सब पोखरी बंद है तुम भयभीत होते हो तुम डरे होते हो कि पता नहीं कब हमला हो जाये पता नहीं याद नहीं क्या करे तो तुम खिल नहीं पाते तुम सुखड़े होते हो तुम अपने मित्र के पास बैठे हो तब तुम खिल जाते इसलिए मित्र के पास जो आनंद मिलता है वो होने का आनंद और कोई आनंद नहीं क्योंकि यही आदमी किसी का शत्रु होके बैठ जाए कल यही आदमी तुम्हारा शत्रु होके बैठ जाए तो आनंद नहीं देगा जिसको हम प्रेम कहते हैं और जिनको हम प्रेम करते हैं वे वे ही लोग हैं जिनके पास बैठ के हमारे होने का फूल थोड़ा सा खिल पा है और कुछ भी नहीं कारण उसमें जिनकी मौजूदगी में हम भयभीत नहीं है जिनके पास होने में हम डरे हुए नहीं जिनसे सुरक्षा नहीं करनी हमें अपने बस उनके पास माता फूल खुल जाता है उसके खिलने में हमें जो रस आता है वो रस अपने आप में ही एंड इन इट उसके बाहर उसका कोई लक्ष्य नहीं फिर चाहे ध्यान में मिलता हो चाहे प्रार्थना में मिलता हो कहीं भी मिलता हो जहां भी जीवन में आनंद मिलता है वो वही क्षण है जहां हम अकार हो पाते हैं सिर्फ होना जब ये नहीं मिलता तो जीवन दुखद होता चला जाता है जब दुखद हो जाता तब हम पूछते हैं कि लक्ष्य क्या है इस होने का और गलत सवाल पूछ लेते हैं गलत सवाल इसलिए पूछ लेते हैं कि जीवन इतना बहुमूल्य है उससे बहुमूल्य कुछ भी नहीं इसलिए वो किसी का भी साधन नहीं बन सकता हम कहीं भी उसे लगा नहीं सकते हम कह नहीं सकते कि ये ये कुर्सी पाने का जीवन का लक्ष्य ये मकान बनाना जीवन का लक्ष्य ये सब फिजूल बातें मालूम इनसे हम क्या जीव परमात्मा भी पाने को अगर कोई कहे जीवन का लक्ष्य तो भी वो गलत कहता है लोगों से पता ही नहीं पहली तो बात कि परमात्मा जीवन का ही दूसरा नाम इसलिए उसको लक्ष्य नहीं बनाया जा इसलिए परमात्मा भी परम है जीवन परम है परम का मतलब द अल्टीमेट जिसके आगे नहीं है तो अगर इसे इस भांति सोचोगे तब तो कभी हल होने के करीब बात पहुंच सकती है लेकिन अगर तुमने सीधे सवाल और जवाब की भाषा में सोचा तो कभी हल होने के पास नहीं पहुंचे कभी नहीं पहुंचे क्योंकि तो सवाल गलत है और सवाल गलत इतने मजे से पूछा जा सकता है असल में दुनिया दुनियागर अधिकतम लोग गलत सवाल पूछ के मुसीबत में पड़े रहते उन्हें खुद ही पता नहीं चलता उन्हें खुद ही पता नहीं चलता समझ तो लो कि एक आदमी पूछ सकता है कि हरे रंग में कैसी सुगंध होती है सवाल बिल्कुल ठीक है भाषा में कोई गलती नहीं भाषा का बनाव ठीक है हरे रंग में कैसी सुगंध होती हमको दिख जाएगा कि सवाल गलत है क्योंकि तो हरे रंग से सुगंध का क्या लेना देना लेकिन एक अंधा आदमी से यह सवाल पूछो हरे रंग में कैसी सुगंध होती? वो हो कहेगा, मुझे पता नहीं मैं पूछूंगा पता लगाऊंगा क्योंकि उसे हरे रंग का ही पता नहीं है उसे सुगंध का तो पता है लेकिन उसे हरे रंग का कोई पता नहीं है। अब समझ लो कि आदमी जो अंधा भी है और जिसकी नाक भी काम नहीं करती उसे बांस भी नहीं आती वो कहेगा भाई जरूर होती होगी हर चीज में कोई ना कोई गंध होती है हरे रंग में भी कोई गंध होती होगी लेकिन मुझे पता नहीं मैं पूछूंगा और अगर सारी ही भीड़ इस तरह की हो तो उसमें इस तरह सवाल पूछे तो उत्तर देने वाले भी मिल जाएंगे कोई कहेगा ऐसी सुगंध होती है कोई कहेगा वैसी सुगंध होती है तृप्ति तुम्हारी कभी ना होगी क्योंकि तुमने गलत सवाल पूछा था और गलत जवाब मिलते चले जाओ गलत जवाब से तृप्ति नहीं होगी लेकिन तुम्हें भी ख्याल ना आएगा कि सवाल ही गलत था आदमी ने बहुत से गलत सवाल उठा के हजारों साल से मेहनत की है और मेहनत करता चला जा रहा है जैसे कि वो कहता है कि किसने बनाया जगत को अभी गलत सवाल पूछ लिया अब इसका हल होने वाला नहीं है नहीं होने का और कोई कारण नहीं है क्योंकि कोई बनाने वाला अलग होता है तब तो हल हो जाता है असल में ये जगत तो बनाने वाला एक ही है यहां ऐसा मामला नहीं जैसे चित्रकार चित्र बनाता है यहां ऐसा मामला जैसे एक नृत्यकार नाचता है तो चित्रकार जब चित्र बनाता है तो चित्र तो अलग हो जाता है चित्रकार अलग हो जाता है चित्रकार मर जाए तो भी चित्र जिंदा रहता है चित्र बन जाने के बाद चित्र और चित्रकार दो हो जाता लेकिन नर्तक एक डांसर है वो नाच रहा है नर्तक मर जाए तो नृत्य नहीं बचेगा नृत्य नर्त और नर्तक दो चीजें नहीं वो बिल्कुल एक है असल में नर्तक है तब तक नृत्य है और जब तक वो नृत्य कर रहा है तभी तक वो भी नर्तक है नहीं तो उसके बाद उसको नर्तक आप कह भी नहीं सकते तो जब तक नाच रहा है तभी तक नर्तक है तो यह हम जो गलत सवाल उठा ले तभी गलत सवाल हमने उठा लिया कि जगत को किसने बनाया अब इसके लिए हम हजारों साल से लगे हुए कोई कहेगा ईश्वर ने बनाया तो जो सवाल उठाने वाला था वो पूछता ईश्वर को किसने बनाया उसको आप डांट नहीं सकते क्योंकि आपने पहली ही गलती स्वीकार कर ली रोकना था तो वहीं रोकना था उसको आप कह नहीं सकते कि तुम नाश्ते को वो कहता पहला सवाल पूछा आपने तब और जब आप कहते हैं कि बिना बनाए कोई चीज बन नहीं सकती तो फिर परमात्मा बिना बनाए कैसे बन अब इसका कोई अंत नहीं होगा आपका और परमात्मा का और बड़ा पिता है और उसका ही बड़ा पिता है कहते चले जाओगे हर आखिरी सवाल पर वही का वही मामला खड़ा हो जाएगा कि इसको किसने बनाया क्योंकि एक बुनियादी भूल हो गई सवाल में वो भूल ये थी कि आपने बनाने वाले को बनाई गई चीज को दो में तोड़ लिया हमने अब तक जो कल्पना की है परमात्मा की वो कुम्हार जैसी की जैसे कुमार घड़े बनाता है उससे गड़बड़ हो गई उससे गड़बड़ हो गई क्योंकि तो हम कहते हैं घड़े बनेंगे कैसे कुम्हार चाहिए बनाने वाला तो, तो तो बन गया लेकिन कुम्हार को किसने बनाया अब वो सिलसिला शुरू होगा जिसका कोई अंत नहीं होगा मेरी अपनी समझ यह है कि बजाय सवाल खोजने के सवाल का उत्तर खोजने के सवाल के भीतर खोजने की फिक्र करनी चाहिए कि कहीं कोई भूल तो नहीं हो रही नहीं तो एक छोटी सी भूल फिर बड़ी बड़ी फिलोसफी खड़ी कर देती है और वो बुनियादी भूल में अटकाव हो जाता है फिर कुछ हल नहीं होता तो मैं तुमसे कहूंगा कि पहली तो बात यह है कि तुम और जीवन अलग नहीं हो इसलिए ऐसा मत पूछो कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है तुम ही जीवन हो इसलिए ऐसा पूछो कि जीवन का लक्ष्य क्या है फिर मैं तुमसे कहूंगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है ये पूछने के पहले ये सोच लो कि एक आध चीज तो ऐसी होनी ही चाहिए जो अपने में लक्ष्य होगी सब चीज इसके साधन बनेंगी और जो खुद किसी का साधन नहीं होगी अगर तुम कहो कि हम ऐसी किसी चीज को नहीं मानते तो फिर तुम्हारे प्रश्न का कभी उत्तर नहीं होगा फिर तुम प्रश्न ही मत पूछो और अगर तुम कहते हो कि ऐसी कोई चीज को हम स्वीकार करते हैं एक तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसकी तरफ सब जाते हैं लेकिन जो किसी की तरफ नहीं जाते तो मैं कहता हूं उसको ही मैं जीवन कहता हूं अगर धर्म की भाषा में कहना चाहूं तो उसको परमात्मा कहता हूं वो हमारे प्रेम की बात है किसी को परमात्मा शब्द अप्रीति कर लगे वो कहे जीवन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को लगे कि जीवन तो बहुत साधारण शब्द है कुछ और अच्छा शब्द चाहिए तो कहे परमात्मा जो उसे कहना हो गए और इस जीवन का आनंद होने में ही है और दूसरी बात तुमने जो पूछी वो भी इसी भूल से पैदा हुई इसी सवाल की भूल से तुम पूछते हो कि मर जाते हैं फिर जन्म होता है फिर मरते हैं फिर जीवन होता है जैसे वस्त्र बदल जाते हैं इस सब में तुम जो भूल कर रहे हो वो यही कर रहे हो अगर तुम्हें यह समझ में आ जाए कि तुम ही जीवन हो तो मरते कभी भी नहीं फिर क्योंकि जीवन की कोई मृत्यु संभव नहीं सिर्फ रूपांतरण है मृत्यु कभी नहीं है क्योंकि मृत्यु का मतलब होता है समाप्त हो गई वो बात जो थी इस जगत में कुछ भी मर नहीं सकता इस अर्थों में सिर्फ बदलता है अभी ये पौधा खड़ा हो गया हम इसे कल काट के फेंक देते तो हम कहेंगे मर गया लेकिन कुछ भी नहीं मर गया इस टोतरी जगत में कोई फर्क नहीं पड़ा इस टोतरी जगत में जितना था उतना ही है अभी पौधे के कट जाने पर भी पौधे की मिट्टी मिट्टी में चली गई होगी पौधे का पानी पानी में चला गया होगा पौधे के प्राण विराट में चले गए होंगे सब वही है कहीं कुछ चला नहीं गया अगर हम समग्र जगत को देखें तो जितना है उतना ही इसमें एक रेत का कण बढ़ नहीं सकता और एक रेत का कण नहीं सकता क्योंकि वो आएगा कहां और जायेगा कहां रूपांतरण हो रहा है तुम्हारा घर का पानी के दूसरे घर में चला गया तुम्हारे घर में तुम कह रहे हो पानी मर गया वो दूसरे घर में हो गया वहां लोग बैंड बाजा बजा रहे हैं कि पानी का जन्म हो गया वो पानी सिर्फ यात्रा कर गए जीवन की कोई मृत्यु नहीं है मृत्यु बिल्कुल ही झूठा सब लेकिन जीवन रूपांतरण है क्योंकि जीवन गति है तो इसलिए यह भी ख्याल में ले लेना कि जीवन को कोई एक मरी हुई चीज मत समझ लेना जीवन एक प्रोसेस है एक चीज नहीं।, नहीं एक गति है जो 24 घंटे हो रही है होती चली जा रही है कभी ठहरी नहीं अभी भी तुम नहीं ठहरे हो लेकिन हमारी भाषा यहां भी भूल करती हम कहते हैं फला आदमी बूढ़ा है गलत है ये बात कहना ऐसा कहना चाहिए फला आदमी बूढ़ा हो रहा है है कि स्टेटिक हालत में कोई नहीं होता जिसको हम बूढ़ा कहते हैं वो भी बूढ़ा हो रहा है जब हम कह रहे हैं उस बीच भी बूढ़ा हो गया और दो मिनट और बूढ़ा हो गया हम कहते हैं नदी है ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि नदी एक क्षण को भी है नहीं हो रही है नदी ठहरी कहा हम कहते ये बच्चा है ये बच्चा हो रहा है की स्थिति में तो इस जगत में कुछ भी नहीं है। सब होने की है सब चीजें हो रही है प्रतिपल तो जीवन का अर्थ ही है गति जीवन का अर्थ ही है परिवर्तन जीवन का अर्थ ही, ही है होने की निरंतर अनंत क्षमता तो जब ये क्षमता एक जगह छोटी पड़ जाती है जब एक मकान तुम्हें छोटा पड़ने लगता है तुम्हारे घर में दस बच्चे हो गए हैं पिता हो गए और सारा परिवार बड़ा हो गया मकान छोटा पड़ गया अब तुम नए मकान की तलाश करते हो ये मकान छोटा पड़ गया होने ने इतना बड़ा कर लिया रूप जब ये मकान छोटा पड़ गया तुम नया मकान खोजते हो तो जीवन की ये धारा रोज रोज प्रतिदिन नया नया खोज रही एक दिन तुम्हारा ये मकान ये शरीर भी छोटा पड़ जाता उसकी जरूरतों के लायक नहीं रह जाता उसे नया मकान खोजने की यात्रा पर निकल जाना पड़ता तो उस जीवन ने बहुत यात्रा की है वो पशुओं से आया है पौधों से आया है पक्षियों से आया है मनुष्य में है मनुष्य पर भी यात्रा का अंत नहीं मनुष्य के बाद भी यात्रा है तो जीवन कहीं मरता नहीं लेकिन जहां से जीवन घर बदलता है वहां से हम दिक्कत में पड़ जाते हैं क्योंकि हमने घर को जीवन समझा हुआ है हम दिक्कत में पड़ जाते हैं एकदम हम कठिनाई में पड़ जाते हैं हम कहते हैं तो खत्म हो गए आदमी हम रोध होकर निपटारा करते थे मगर वो आदमी नई यात्रा पर निकल गए वो ऊर्जा वो शक्ति जो उस आदमी को बनाती थी नई यात्रा पर चले थी और वो जो तुम कहते हो टाइम गैप होगा टाइम गैप होगा वो होगा ही वो तो सभी यात्रा में हो रहा है वो तो प्रतिपल हो रहा अभी भी टाइम गैप है अभी भी टाइम गैप है तुम यहां आये हो तुम यहां से वही आदमी थोड़ी वापिस लौटोगे जो तुम आये थे कैसे लौट सकते हाँ कोई मरा हुआ आदमी यहां मेरे पास आ गया हो तो वो वैसे ही लौट जाएगा जैसा आया नहीं तो घंटे भर में कुछ बात करूंगा कुछ होगा कुछ सोचेगा पक्ष में विपक्ष में वो आदमी दूसरा होकर जाने वाला वो ही नहीं होकर जा सकता वो तो घर वालों की अगर आंख तुम्हारी बहुत पैनी हो तो वो कहें कि दूसरा आदमी आ गया ये आदमी नहीं गया था आंख पहनी नहीं है बोथली है ऊपर की शक्ल देखती बाकी भीतर क्या होगा ऐसी फिक्र नहीं करती इसलिए हमें कठिनाई मालूम नहीं पड़ती रोज सब बदल रहा है एक दिन जब पूरी तरह से तुम्हारा शरीर बदलता है तब चिंता हो जाती है और चिंता उन्हें हो जाती जिन्होंने तुम्हारे शरीर को ही सब कुछ समझ रखा था वो दिक्कत में पड़ जाते हैं क्योंकि वो कहते हैं अब यह आदमी गया और उस शरीर के बाद फिर हमें वो दिखाई नहीं पड़ता वो आदमी उसे हमारा कोई मिलन नहीं होता इसलिए हम कहते हैं कि गया समाप्त हो गया हमारे लिए समाप्त हो जाने के इतने मतलब है कि अब हम मिल नहीं सकते अब वो अवेलेबल नहीं है और कुछ मतलब नहीं है मतलब जिस तरह वो कल तक अवेलेबल था कि हम चाहते हैं तो बुला लेते कि भाई क्या कर रहे हो अब हम बुलाते हैं कि क्या कर रहे हो तो वो कुछ उत्तर नहीं आता तो नॉन अवेलेबिलिटी को हम कहते हैं मृत्यु लेकिन हम कोई नए साधन खोजें तो शायद वो फिर अवेलेबल हो जाए और साधन है कि जो आदमी नहीं है उससे संबंध बांधे जा सके उससे बात की जा सके जो आदमी दूर यात्रा पर निकल गया उससे भी संवाद किया जा सके लेकिन फिर हमें नए साधन खोजने पड़े नए साधन खोजने पड़े तो वो फिर वापस अवेलेबिलिटी के सीमा में आ जाए वो उपलब्ध हो जाए तब हम ऐसा न कहें कि वो मर गया हम इतना ही कहें कि वो दूसरी शरीर की यात्रा पर चला गया नहीं कोई मरता है कभी और नहीं कोई जन्मता है जन्म और मृत्यु झूठे शब्द हैं हाँ जीवन स्थान बदलता है उससे कठिनाई होती है उससे बहुत कठिनाई होती है। हमारे देखने की दृष्टि की सीमा के बाहर जब कोई चला जाता है तो मुश्किल हो जाती है समझो कि एक बड़े वृक्ष पर एक आदमी बैठा है, तुम वृक्ष के नीचे बैठे हो ऊपर वृक्ष वाला आदमी कहता है कि एक बैलगाड़ी आ रही है आ गई उसे दिखाई पड़ता है दूर तक एक बैलगाड़ी उसे दिखाई पड़ रही तुम कहते हो कैसी बैलगाड़ी कोई बैलगाड़ी नहीं है होगी भविष्य में लेकिन वो कहता नहीं वर्तमान में अब बड़ा मजा है एक वृक्ष के नीचे बैठा और एक वृक्ष के ऊपर बैठे आदमी का भविष्य और वर्तमान भी अलग अलग हो जाते हैं। क्योंकि उसके लिए वो वर्तमान नहीं उसे वो दिखाई पड़ रही की बैलगाड़ी रास्ते पर है तुम कहते हो होगी भविष्य में तुम कहते हो भविष्य वक्ता मालूम होते हो बैलगाड़ी तो कहीं रास्ते पर है नहीं रास्ता तुम देख रहे हो दोनों तरफ तो और छोट साफ है रास्ते पर बैलगाड़ी नहीं तुम्हारी जो गृष्टी की सीमा है उसके जरा भी पार है तो नहीं थोड़ी देर में बैलगाड़ी तुम्हारी दृष्टि सीमा में आएगी तुम कहोगे कि ठीक भविष्यवाणी की थी बैलगाड़ी आ गई बैलगाड़ी है घड़ी बर्बाद बाद बैलगाड़ी तुम्हारी दृष्टि की सीमा के फिर बाहर चली जायेगी तो कहोगे बैलगाड़ी नहीं है वो आदमी कहेगा अभी भी अभी भी उसे दिखाई पड़ गई तुम कहोगे अतीत हो चुकी पास्ट हो गई ठीक अभी अब कहाँ है रास्ता खाली पड़ा है वो आदमी गहेगा अभी भी है पास्ट नहीं हो गई अभी भी दिखाई पड़ गई तो हमारी कितनी दृष्टि सीमा है तो जो हमारी आम दृष्टि सीमा है उसमें जन्म में आदमी प्रकट होता है रास्ते पर आता है जहां से हमें दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है कि ये दिखाई पड़ा और मृत्यु में उस जगह के बाहर हो जाता है जहाँ से हमें दिखाई नहीं पड़ता तो ये दो बिंदु जो हैं उस आदमी के जन्मने और मरने के नहीं हमारी दृष्टि सीमा के हमारी दृष्टि जहां तक देख पाती थी वहां तक हमने ये सीमा बना ली हमने कहा यह एक आदमी फला फ तारीख को पैदा हुआ था और ये आदमी फला फला तारीख को मर गया ये जो दो तारीख है इस आदमी के मरने और जन्मने की नहीं हमारी दृष्टि सीमा के पथ को दो पत्थर लग जाते हैं हमको लगता है कि बस यहां पैदा हुआ यहाँ खत्म हो गया ये आदमी इस तारीख को इस रास्ते पर प्रकट हुआ था इतना ही कहना चाहिए इस तारीख को इस रास्ते से अब प्रगट हो गया हम नहीं देख पाते वहां खो गया ऐसा अगर देखो और मेरा मानना यह है कि सवाल बहुत उत्तर का नहीं है सवाल प्रश्नों को बहुत बहुत ठीक से देखने का है और प्रश्नों को ठीक देखना मैं उसी बात को कहता हूं जिससे तुम्हारा चित्त गतिमान हो जाए चिंतन में चला जाए और और नए विस्तार खुलते चले जाएं तुम्हें देखने के और तुम्हारा ख्याल बड़ा होता चलाए और ऐसा मत सोचना कि कभी कोई ऐसा फार्मूला तुम्हें मिल जाएगा जैसे तुम अपनी किताब में लिख लोगे और कहोगे कि ये उत्तर हुआ जिंदगी इतनी बड़ी है कि सब फार्मूले छोटे इसलिए जितने फार्मूले अब तक बनाए गए सब बेकार साबित होते हैं बड़े से बड़ा आदमी भी जो फार्मूला दे जाता है वो भी बहुत जल्दी बेकार हो जाता है उसका कारण ही नहीं वो आदमी बड़ा नहीं था उसका कारण यह कि फार्मूला कितना ही बड़ा हो बड़ा नहीं हो जिंदगी बहुत बड़ी है हमें उसका कुछ उसकी कल्पना भी नहीं वो कितनी बड़ी है अब यहाँ एक एक पौधे में भी एक प्राण है हम कभी नहीं सोचते उसके जन्म और मृत्यु का तो क्योंकि हमारा उससे कोई संबंध नहीं है वो भी एक दिन जन्मता है और एक दिन मरता है लेकिन तो हम कभी नहीं सोचते इस भाषा में कि पौधा जन्मा और मरा हम उसे उखाड़ के फिर देखते हम कभी नहीं सोचते कि कोई कोई एक जीवन पथ पर आई हुई आत्मा को अलग कर दिया हमारे सोचने की बात है हमारे सोचने का दायरा बड़ा छोटा है। हम आदमी तक ही सोचते आदमी तक ही हमारा सोचना जाता है जब ये सोचना बड़ा होने लगता है और बड़ा होने लगता है तो एक पशु को भी मारना मुश्किल हो जाता है क्योंकि तो लगता है हमें क्या हक है कि जीवन पथ पर आए हुए एक व्यक्ति को हम अलग करे हम कौन है तब पौधे को भी उखाड़ना मुश्किल हो जाता है, है लगता है की हम कौन है जीवन पथ पर और कौन कह सकता है कि पौधा हमसे कुछ पीछे है पौधे के अपने होने का आनंद और अगर होने का आनंद ही जीवन है तो हमारे होने के आनंद में और पौधे के होने के आनंद में कोई फर्क नहीं होता वो पौधे का ढंग है होने का ये हमारा ढंग है होने का हम जिस तरह प्रफुल्लित हो रहे हैं शांत हवा है और ठीक भोजन किया है ठीक प्रेम से घर में बैठे हैं पौधे को भी पानी मिला है ठंडी हवाई है वो भी इतना ही आनंदित हो रहा है तो ये तो हमारा कितना दृष्टिपथ बड़ा होता चला जाए तब तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि सारा का सारा जीवन है सब तरफ जीवन है उस जीवन में हम भी एक लहर है और ये जो अनंत सागर है अनंत लहरों वाला है ये किसी का साधन नहीं ये अपने में ही साधन और तो इसको साधन बनाना बहुत खतरनाक है यह भी ख्याल में ले लेना इसको जिन लोगों ने साधन बनाया उन्होंने मनुष्य को बहुत नुकसान पहुंचाया किसी ने कहा कि परमात्मा को पाना साधन है तो उसने अपनी बलि दे दी फिर उसके लिए चूंकि फिर वो साध्य हो गया, वो साध्य हो गया फिर उसने कहा कि अगर भूखे मर के परमात्मा मिलेगा तो मैं भूखा मरूंगा अगर शीर्षासन करके मिलेगा मैं शीर्षासन करूंगा अगर किसी ने कहा पहाड़ पर मिलेगा तो मैं पहाड़ चढ़ूंगा किसी ने कहा अपने को कोड़े मारोगे तब मिलेगा तो अपने को कोड़े मार रहा है किसी ने कहा सर्दी और धूप में खड़े रहो ऐसे मिलेगा तो वो वैसा कर रहा है अब वो अपने साथ साधन का व्यवहार कर रहा है क्योंकि अब वो साध्य ही रह गया इसलिए सारी दुनिया में जिन लोगों ने परमात्मा को साध्य मान लिया उन्होंने अपने साथ बहुत दुर्व्यवहार किया करेंगे वो साधन के साथ सदव्यवहार नहीं हो असल में जिसको हमने साधन का उसके साथ दुर्व्यवहार शुरू हो गया किसी कहा कि स्वर्ग लक्ष्य पाना तो फिर स्वर्ग पाने के लिए जो भी किया जा सकता है वो करेगा अगर मुसलमानों तो ने कहा कि हिंदुओं को काट दो इससे व्यस्त मिलेगी तो हिंदू काटे जा सकते हैं अगर हिंदुओं ने कहा कि मुसलमान मार डालो इससे स्वर्ग मिलेगा तो मुसलमान काटे जा तो फिर आदमी के साथ हमने साधन का व्यवहार कर लिया किसी कहा कि बलि पर बकरे को चढ़ा दो गाय को चढ़ा दो तो मोक्ष का इंतजाम हो जाएगा तुमने तो गाय काट दी बकरा काट दिया आदमी भी काटे क्योंकि हमने एक बुनियादी बात हम चुप गए कि जीवन किसी का भी साधन नहीं है जीवन परम साधन इसलिए धार्मिक आदमी में उसको कहता हूँ जिसको ये काल में आना शुरू हो गया कि जीवन की बलि किसी के लिए भी नहीं चढ़ाई जा जीवन परम साधन नहीं तो कहीं न कहीं बलि चढ़ेगी कोई राष्ट्र के लिए चढ़वा देगा कोई धर्म के लिए चढ़वा देगा कोई यज्ञ के लिए चढ़वा देगा कोई को तपस्या के लिए चढ़वा देगा बलि कहीं ना कहीं चढ़ जाएगी उसकी जिसकी बलि चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं जिसके लिए सब है उसको हम किसी चीज के लिए चढ़ा देंगे तो इधर मेरे लिए तो इसमें बहुत से इम्प्लीकेशन है मेरा तो मानना ही है कि दुनिया अगर अच्छी बनानी है तो जीवन को अंतिम शक्ति स्वीकार करना तो फिर हम जीवन के साथ दुर्व्यवहार न कर सकेंगे नहीं तो हम करेंगे एक पति मरता है वो अपनी पत्नी को सती करवा लेगा क्योंकि पत्नी का जीवन कोई साध्य नहीं था वो सिर्फ पत्नी थी दासी थी पति थी अब पति मर रहा है तो उसके होने की क्या जरूरत है तो उसको भी कौन जाना चाहिए आगे जीवन को हम कभी भी नहीं जो उसको आखिरी चीज मानते इसलिए किसी भी चीज पे चढ़ा देते अब एक बेटा तुम्हारे घर में पैदा हुआ है अब बाप को उसे डॉक्टर बनाना है और हो सकता है बेटा डॉक्टर बनने को पैदा नहीं हुआ है तो बाप उसको सब तरह से बलि चढ़ा देगा डॉक्टरी के लिए डॉक्टर बना के रहेगा चाहे उसकी सब बलि चढ़ जाए वो जो होने को पैदा हुआ था उसके लिए कोई रास्ता न रह जाए कोई फिक्र नहीं वो दुखी हो जाए कोई फिक्र नहीं वो जिंदगी भर चिंतित रहे कोई फिक्र नहीं फ्रस्ट्रेटेड रहे कोई फिक्र नहीं लेकिन बाप ने एक लक्ष्य बना दिया कि इस बेटे का जीवन जो है वो डॉक्टर होने के लिए तब तो वो डॉक्टरी में उसको लगाने में लग जाएगा वो सब तरफ से उसको डॉक्टर बना बनाकर रहेगा चाहे उसका तो कुछ भी परिणाम हो तो अब तक हमने चूंकि सदा इस तरह सोचा है कि जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए तो हमने जीवन के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया है जिस दिन हम ऐसा पूछेंगे जीवन लक्ष्यातीत लक्ष्य के पार है सब लक्ष्य आके उसमें मिल जाते है जैसे कोई पूछे कि सागर किस से मिलता है। नहीं सभी नदियां आके सागर से मिल जाती सागर किसी से मिलने नहीं जाता सागर अपने में ही जीता ऐसा ही जीवन है सारी धाराएं जीवन में आके मिल जाती सुख की दुख की धर्म की अधर्म की राम की रावण की सब धाराएं जीवन में जीवन और जीवन जीवन कहीं नहीं जाता अगर ये ख्याल ना आ जाए तो हम जीवन के साथ सदव्यवहार कर सके और जीवन के साथ सदव्यवहार ही धर्म है इसे ऐसा सोचो मैं नहीं कहता कि मैं उत्तर दे रहा हूँ क्योंकि मैं तो कहता हूँ तुम्हारा सवाल नहीं है ठीक इसलिए उसका उत्तर तो हो नहीं सकता मैं उत्तर नहीं दे रहा मैं तो तुम्हारे सिर्फ सवाल का ही विश्लेषण कर रहा हूँ मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ यानी मैं तो सिर्फ यही कह रहा हूँ मैं सवाल पर सोच रहा हूं उत्तर का सवाल नहीं है, उत्तर देने की बात नहीं है। और जो कोई तुम्हें तो उत्तर दे समझना कि उस, उसे कुछ पता नहीं चला ऐसा जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ेगा जीवन की परम धन्यता उस दिन बहुत ही अद्भुत होगा बहुत अद्भुत होगा तो हाँ ये भी मेरे जीवन में सम्मिलित करते मेरे लिए तो वो भी सम्मिलित तो तो तो है आप मत ले आप मत ले आप तो जो ले, तो जो ले आ जाइए आत्मा के लिए जीवन का प्रयोग कर रहा हूँ जीवन सर्वग्राही शब्द है जो भी है वो सब जीवन है वो भी हमारी दृष्टि है हमने जीवन में भी भेद किए कुछ जो ऊंचा जीवन है उसको हम किए कुछ जो नीचा जीवन उसको हम किए लेकिन जीवन में कुछ नीचा और ऊंचा नहीं है जीवन एक इकट्ठी धारा है तो मेरी नजर में ऐसा नहीं है कि कुछ जीवन का कोई एक अलग रूप ऊंचा रूप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ और आप किसी और जीवन की नहीं जिस जीवन की आप बात कर रहे हैं उसको ही जीवन सर्वग्राही है उसमें राम भी गृहत हैं और रावण भी तो ऐसा नहीं सोच लेना कि जब मैं जीवन की बात कर रहा हूं तो राम का जीवन और रावण का काटता हूं क्योंकि तो मेरी तो समझ यह है कि रावण अगर कट जाए तो राम का होना उतना ही असंभव है जितना की जड़ कट जाए तो पौधे का होना असंभव है तो जीवन की गहराई में राम और रामन तो किसी एक ही जड़ से जुड़े और एक ही साथ हो सकते हैं ये तो हमारी जल्दबाजी है और हमारे सिद्धांत है कि हम उनको दो में काट देते हैं कभी एक रामलीला खेलने की कोशिश करें रामन का पार्ट न रखें उसमें तब आपको पता चलेगा कि कैसा असंभव है ये मामला राम को अकेले कैसे प्रकट करो अकेले राम से रामलीला खेले तो पता चलेगा कि ये चलते ही नहीं काम आ ये एक सेकंड नहीं चल सकती रामलीला और चलेगी तो इतनी मोन तो सो जाएगी कि कोई देखने नहीं आएगा लेकिन हमारा मन जो हर चीज को काटता है उन चीजों को दो में तोड़ता है हम कहते हैं अंधेरा अलग और प्रकाश अलग लेकिन जीवन की गहराइयों में अंधेरे और प्रकाश का स्रोत एक ही है ये तो हमारा दिमाग हर चीज को तोड़ के चलता है दो में बिना तोड़े हम नहीं मानते असल में बुद्धि बिना द्वैत में तोड़े, तोड़े मानती ही नहीं वो कहती दो में तोड़ो ही नहीं तो उसका काम नहीं है फिर वहां खत्म हो गया उसका काम तो वो कहती दो में तोड़ो अंधेरा अलग और प्रकाश अलग हम कहते हैं परमात्मा प्रकाश स्वरूप है तो फिर अंधेरा स्वरूप कौन है तो परमात्मा की बिना आज्ञा के अंधेरा है तब तो परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा नहीं वो वो दोनों ही उसका स्वरूप है अंधेरा भी और प्रकाश भी और जब हम बहुत गहरे में देखेंगे तो उन दोनों में विरोध ना दिखाई पड़ेगा डिग्री का फासला दिखाई पड़ेगा जिसको हम अंधेरा कहते हैं उसमें भी किसी प्राणी को प्रकाश दिखाई पड़ता है सिर्फ डिग्री की बात हमारी आंख के लिए अंधेरा हो गया हमारी आंख जहाँ तक प्रकाश को पकड़ती थी अब वहाँ नहीं पकड़ती अभी आप दोपहर की रोशनी में से घर के भीतर जाए तो अंधेरा मालूम होता है दस मिनट के बाद उजाला मालूम पड़ने लगता है बात क्या होगी वो कमरा वही है वहाँ कुछ नहीं बदला आपकी आंख की देखने की क्षमता में फर्क हो गया परमात्मा की आंख चूंकि सभी देख पाती है जीवन की आंख उसके लिए अंधेरा और प्रकाश अलग नहीं हो सकते। बहुत गहरे में बुरा और भला भी अलग नहीं हो सकता हो ही नहीं सकता वो तो जुड़ी हैं हमारी तकलीफ है कि हम जोड़ में चीजों को देख नहीं सकते हम तोड़ेंगे और जब तक हम बुरे और भले में लड़ाई न खड़ी करवा दें और अंधेरे और प्रकाश को दुश्मन न बना दें तब तक हमारा चित्त न मानेगा असल में बुद्धि जहां है अति वहां दुश्मनी अनिवार्य है वहां उन चीजों को शत्रुता में ही लेंगे वहां मित्रता में ना ले सकेंगे तो मैं नहीं कहता हूं जीवन सारा जीवन सारा जीवन गृहित है मुझे और जिसको आप बुरा कहते हैं उस बुरे में ही अच्छे के फूल लगते हैं जिसको आप कांटा कहते हैं उसी गुलाब को गुलाब का फूल लगता है इसलिए मत कहिए बुरा और भला एक मुझे ख्याल आता है कि एक, एक सूफी फकीर हुआ जुनून तो उसके उसने एक रात प्रार्थना की फिर परमात्मा सबसे अच्छा आदमी कौन है मेरे गांव में तो उसे खबर आई कि तेरा पड़ोसी तो वो दूसरे दिन से पड़ोसी को नमस्कार करने लगा हालांकि उसका मन नहीं मानता था एक साधारण सा आदमी जो इसको नमस्कार करता था सदा फकीर मान के अब उसको मैं नमस्कार करूं उसका कभी मन नहीं माना लेकिन अब जब परमात्मा ने यह कहा कि सबसे अच्छा आदमी यही है फिर एक दिन उसे ख्याल आया कि मैं ये भी तो पूछ लू कि सबसे बुरा कौन उसने रात पूछा जो परमात्मा है कि परमात्मा एक कृपा कि इतना और बता दे सबसे बुरा आदमी कौन उसने कहा तेरा पड़ोस आप तुमने मुझे मुश्किल में डाल दिया ही पड़ोसी जिसको सबसे अच्छा कहा था मुझे उसने कहा लेकिन बहुत मुसीबत की बात होगी तो आवाज आई कि अच्छे और बुरे दो चीजें नहीं एक ही सिक्के के दो पहलू वो तेरा पड़ोसी किसी क्षण में परम शुभ होता है किसी क्षण में परम अशुभ हो जाता है सुबह कुछ होता है सांझ कुछ हो जाता है वो तेरा पड़ोसी दोनों होता रहता तो तू तो, तू तो उसको जरा गौर से देखना है जरा गौर से देखना वो दोनों होता है जिंदगी बहुत ही जिसको हम कहें विरोधों का समागम वहां सब विरोध समाहित थे एक और में पढ़ता था एक, एक आदमी गांव में बहुत बुरा है कितना बुरा है कि सारा गांव से परेशान है तो उस गांव के एक सन्यासी ने रात परमात्मा से प्रार्थना की कि इस आदमी का उठा ही ले बहुत बुरा है तो परमात्मा ने उससे कहा कि जिसे मैं 50 साल से जला रहा हूं तो कुछ सोच के जला रहा हूँ और तुम सब मुझसे भी ज्यादा समझदार हो उसको उठाने की फिक्र कर रहे हो आखिर मैं ही उसे जला रहा हूँ और पचास साल से मैं उसे श्वास और जीवन दे तो तुम तो मुझसे भी ज्यादा बुद्धिमान होगी मुझे सलाह देते हो कि आदमी को उठा लो और जिसे मैं पचास साल से बर्दाश्त कर रहा हूं तुम ना कर सकोगे जिंदगी बहुत विरोधों का जोड़ है मगर हमारी बुद्धि काट के देखती है इसलिए कठिनाई होती है हम कहते हैं ये, ये, ये, ये ग्रस्त है ये सन्यासी है ये अच्छा है ये बुरा है ये मंदिर है ये मकान है ऐसा हम बांट हमारे बांटने से सब मुश्किल हो जाएगा। उस बांटने को मैं पसंद नहीं करता जिसकी जिंदगी पूरी हो सबसे हम वैसा और उस पूरी जिंदगी को ही परमात्मा समझे तो भी कुछ होगा और जिस दिन हम पूरी जिंदगी को परमात्मा समझें उस दिन जिसे हम बुरा कहते हैं उसका रूपांतरण तत्काल शुरू हो जाता है वो तो बदलना शुरू शास्त्र को मानते नहीं तो शास्त्रार्थ कैसे करूंगा मेरी समझे ना? ना, ना, ना, ना ये ये जो मामला है ना लिखूंगा तो शास्त्र बन जाए इसलिए लिखता तो कुछ हूं नहीं आप समझे ना कोई शास्त्र मुझे बनाना नहीं लिखता तो कुछ हूं नहीं समझे आप लिखे भी तो मेरा भरोसा नहीं लिखे भी तो खिलाफ कहता हूँ इसलिए मैं तो क्या लिखूँ वो शास्त्र बन जाए कल आप मुझे दिखाने लगे कि आपने कल लिखा था मेरी आवाज समझे न मैं आपकी चुनौती थी मैं तो चुनौती शब्द को भी अधार्मिक समझता हूं क्योंकि ये ये गंदे दिमाग के भाव है चुनौती तो मैंने तो कहा कि निमंत्रण स्वीकार है आपका निमंत्रण स्वीकार है आप वहां आते हो जिनको भी लाते हो मजे से बोले उनको जो भी कहना हो वो कहें न तो मुझे विवाद में रस है और ना मैं मानता हूं कि विवाद से धर्म का कोई संबंध है आप कहते हैं ये शब्द अच्छा नहीं अभी है अभी तो कनन कनन है मैं जो मैं जो कह रहा हूँ आप इतना है वो तो सिर्फ चार गुड़ा ज्यादा शब्दों को कह रहा है वो भी तो आप मैं समझ गया आपकी बात आप उनको लेवा लें जिन मित्रों को भी वहां बात करनी है मंच को लेवालाए शास्त्रार्थ करना है देखिए मेरी तरफ से तो बात ही होगी आपकी तरफ से शास्त्रार्थ रहे अर्जा नहीं मेरी तरफ से तो बातचीत ही है आप आपकी बातचीत करें आपकी बातचीत ये है कि लोग भ्रम में रह जाते हैं आपका नाम आचार्य तो आप उनको आप लोगों का भ्रम तोड़ने के लिए लेवल तो आई तो है टेम भी तो दीजिए बात कर ले हम तो एक बात कही कहीं हैं आप वेदों को नहीं मानते मैं मैं तो आप मानतेश्न पूछते हैं ना अच्छी बात बोलिए बोलिए बोलिए बोलिए मैं चलो आप वेदों को नहीं मानते आप शास्त्रों पर विश्वास नहीं आई तो रखते आप उनका विश्वास नहीं तो जनता को कम से कम जो भ्रम बैठ जाती है कि ये शास्त्रों पर विश्वास रखते हैं वो तो दूर हो एक दूसरा ये है कि आप जो चीजों का आप कहते हैं हम लेख को तो नहीं मानते आपका लेख हमने पढ़ा जिसके अंदर लिखा है एक लड़का एक लड़की एक साथ साथ रहे उसके बाद में फिर वो शादी करेंगे ये लेख में नहीं था आप कह बात प्रचार नहीं कर सकते आप पूरी बात कह ले आपने पूरी बात किया मैं जो कहता हूँ वो लिखा जाता है मैं तो नहीं लिखता तो लेख वो नहीं है मेरा तो सब वक्तव्य है मैं तो कुछ नहीं लिखता मैंने अभी कुछ कहा वो आप लिख के ले जाएं तो लेख हो जाएगा लेकिन मैं कुछ नहीं लिखता वो मेरी तरफ से लेख नहीं मेरी तरफ से तो वक्तव्य है एक बात दूसरी बात अगर आपको लगता है कि जनता में भ्रम फैल रहा है तो उसको तोड़ने की बराबर कोशिश करें भ्रम नहीं फैलना चाहिए उसको तोड़ने की कोशिश करें तो उसको बराबर तोड़े और कोई वहां तोड़ सकता हो मंच पे आगे तो वहां बुलाना है वहां वो बात करें लेकिन मेरे लिए वो बातचीत है साथ नहीं क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये तो बड़ी प्रेमपूर्ण बात होनी चाहिए अगर अगर जनता का भ्रम ही तोड़ना है तो ये भी बड़ी प्रेमपूर्ण बात होनी चाहिए कि मैं जो मुझे ठीक लगता है मैं कहूँ आपको गलत लगता है आप कहेंगे ठीक नहीं है गलत है मुझे लगता है कि नहीं ठीक है गलत है तो मैं कहूँ इसमें न कोई विवाद है न कोई साक्षार्थ है न कोई झगड़ा है ये तो बड़ी मजे की बात है बड़ी मित्रता पूर्ण हो सकती है इसमें तो कोई ऐसी कारण नहीं तो मेरी तरफ, मेरी तरफ से बातचीत है मेरी तरफ से बातचीत आप बिल्कुल ही जो भी जैसा आप आपको सुविधा लगे आपकी सुविधा से जमान आचार्य जी ने विजन ये है कि हमारे कानों के अंदर ये शब्द आए कि कुछ भांतिये हैं जो आचार्य जी के विषय में आप लोगों को है ऐसा में गया और उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए अगर आप वहां आकर के कोई बात करना चाहते हैं तो आठ बजे आकर के वहां कर सकते हैं। प्रार्थना जी आचार्य जी के कौन सी भ्रांति है जो भ्रांति है वो तो परस्पर की बात से पहले दूर हो जाएगी एक बात मैं आपसे प्रश्न करूं आप कह दें कि नहीं आपने गलत समझाया तो भ्रांति यही समाप्त हो जाती हमने इसी बात को समाप्त करने के लिए एक पत्र आज प्रात आपके पास भेजा उसमें हमने पांच प्रश्न रखे थे कि उन पांच बातों के संबंध में आपकी क्या मान्यता है आपकी क्या स्थिति है वो हमें पता लग जानी चाहिए अगर तो हम आपके उत्तर से ये समझें कि हमारा और आपका कोई मतभेद है ही नहीं तो क्रांति समाप्त हो गई और अगर हम ये देखें कि आपके और हमारे विचारों में कोई मतभेद है आपकी मान्यता में हमारी मान्यता में कोई मतभेद है तो फिर पता चल जाएगा कि इस विषय पर आपके सामने शंका समाधान करने के लिए हम लोग में समझा आपकी बात लेकिन मेरी लेकिन जो पत्र हमने आपको लिखा तो उस पत्र के उत्तर में जो पत्र आपका आया उसमें आपने उस पत्र के ना तो उसको एक्नोलेज किया ना उस पत्र के अंदर लिखी हुई किसी बात का भी आपने उत्तर दिया उसका कारण है उसका कारण है उसका कारण है कि मेरे साथ और आपके बीच जो कठिनाई है और जो रहेगी देर तक जल्दी जा नहीं सकती कारण है उसका कारण है कि आपके ख्याल में हाँ और ना में उत्तर हो सकते हैं मेरे ख्याल में नहीं हो सकते जिंदगी में जितने महत्वपूर्ण सवाल हैं उनका हाँ और ना में उत्तर नहीं होता मेरी दृष्टि जो है तो इसलिए कठिनाई क्या है आप जो लिख के भेज देते हैं तो आप तो पूछते हैं कि इसका हाँ या नाम उत्तर दे दें तो मेरे लिए जो कठिनाई हो जाती है मेरे लिए जिंदगी में ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका हाँ और नाम उत्तर हो सके जितनी महत्वपूर्ण सवाल है उतना ही हाँ और ना के बाहर होना शुरू हो जाता है जो उत्तर होगा या तो उसमें हाँ और ना दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे क्योंकि मैं जो अब जैसे अभी कह रहा था कि जिंदगी में सारे विरोधों का समागम तो इसलिए कठिनाई होती क्यों आपके उत्तर नहीं दिए पिछले दफे भी भेजे थे मुझे पर वो आप उत्तर चाहते हैं हाँ और नाम है आप चाहते हैं कि आप ईश्वर में विश्वास करते हैं या नहीं करते तो आप हाँ या नाम है जवाब दे दे अब मेरे लिए तो ये इतना सक्रिलिजियस है कि ईश्वर को हां और ना में अगर कोई भी आदमी उत्तर देता है तो ईश्वर को दो कोड़ी का सिद्ध कर देता है दो कोड़ी का ईश्वर इतनी बड़ी बात है कि आपके हां और ना में उत्तर नहीं हो सकता इसलिए ईश्वर जैसी बड़ी बात पर आप ऐसा पूछते हैं जैसे बाजार में आप पूछते हैं कि इसके दो रूपये दाम है कि तीन रूपये हा या ना में जवाब दे दें तो मैं उनका उत्तर नहीं दे सकता हूं नहीं दे सकता हूं इसलिए मुझे तो यह लगता है कि प्रश्न ही आधारने के हैं ये धार्मिक चित्र से उठे हुए प्रश्न ही नहीं है ईश्वर है या नहीं इसमें धार्मिक आदमी एकदम चुप रह जाएगा सिर्फ आधार्मिक बोलेगा दो तरह के अधार्मिक लोग हैं एक कहेंगे कि हाँ है एक कहेंगे कि नहीं ये दोनों आधार्मिक हैं, लेकिन धार्मिक आदमी एकदम चुप रह जाएगा उपनिष्चित तो कहते हैं कि अगर कोई कहे कि मैंने उसे जान लिया तो जानना कि उसने नहीं जाना है अब उपनिषद की रीति से आप पूछोगे ईश्वर है और अगर वो कहे हाँ तो वो गया क्योंकि तो वो ये कह रहा है कि मैंने जान लिया वो है अब उपनिषद की रीति के पास आप जाओगे तो आप कठिनाई में पढ़ोगे क्योंकि तो वो हाव ना में जवाब न देगा अभी एक फकीर हुआ बर्मा में थू उन उसके पास कुछ लोग गए अभी मरा तो दस साल तक और उससे उन्होंने पूछा ईश्वर के संबंध में कुछ कहो तो वो चुप रह गए उन्होंने फिर कहा कि हम बड़े दूर से आए हैं कुछ कहो तो वो फिर चुप रह गया उन्होंने उसे हिलाया उसने कहा कि हम बाहर चढ़ते इतने परेशान हुए तो उसने कहा कि मैं कह तो रहा हूँ लेकिन तुम सुनते नहीं और मजाक सुनिए आप चुप बैठे हैं हम पूछते हैं कुछ कहते नहीं और कहते हैं कि नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। तो उसने कहा कि मैं यही कह रहा हूँ की चुप अगर हो जाओ मौन अगर हो जाओ तो उसका कुछ पता लगे अब मेरी कठिनाई है आप मेरी कठिनाई शायद नहीं समझ पाते आप तो पूछ लेते हैं हाँ नाम जवाब में मैं हाँ ना में जवाब नहीं दे सकता हूँ मेरे पास हाँ ना में जवाब है नहीं तो इसलिए कठिनाई हो जाती है अब दूसरी बात ये हो जाती है कि आप आप जैसे पूछते हैं कि आप वेद के निंदक हैं या नहीं ना मैं प्रशंसक कर और ना निंदक असल में मैं किसी किताब का प्रशंसक नहीं हूँ और निंदक में नहीं मेरा मानना है निंदा भी इन्वर्टेड प्रशंसा है और शीर्षासन करती हुई प्रशंसा है मेरा कोई संबंधी नहीं है आप पूछते आप निंदक है या प्रसन्न आप अजीब बात पूछते एक स्त्री सड़क जा पिजारे आप पूछते हैं आप इसके प्रेमी हैं उसमें मैं कहता मेरा कोई संबंधी नहीं है आप कहते हैं हाँ नाम जवाब देते आप इसके प्रेमी हैं या नहीं अगर मैं कहूँगी इसका प्रेमी हूं तो मैं झंझट में पड़ता हूं अगर मैं कहूँगी इसका प्रेमी नहीं हूं तब भी मैं एक एटीट्यूड लेता हूं इससे मेरा कोई संबंध नहीं है रेलिवेंट अब आप जब मुझसे जो सवाल पूछते हैं उनकी कठिनाई ये हो जाती है कि आप सोचते हैं कि हर आदमी की रिलेवेंस होनी चाहिए मेरा वेद से कोई नाता ही नहीं है मेरा कोई लेनदेन देना ही नहीं हमारा रास्ता कहीं कटता ही नहीं तो आप पूछते निंदक हैं कि प्रशंसक ना मैं प्रशंसक हूँ ना, ना मैं निंदक हूं वेद वहां रहे मैं यहां हमारे बीच कोई लेन नहीं और आप उत्तर चाहते हैं हाँ ना मैं अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं प्रशंसक हूं तो आप कहेंगे तो ठीक है आ जाए आज से हमारी मर्दी हो जाएगी अगर मैं तो मैं निंदक हूँ अगर मैं कहूँ तो मैं, के मैं निंदक हूँ तो आप कहेंगे आइए विवाद कर लीजिए मैं दोनों नहीं हूँ तो इसलिए कठिनाई है तो इसलिए भ्रांतियां तो स्वाभाविक हैं और मैं मानता हूँ भ्रांति होना बुरी बात नहीं बुद्धि का लक्षण है सिर्फ बुद्धिहीनों में भ्रांति नहीं होती बुद्धि होगी थोड़ी तो भ्रांति होगी चर्चा होगी अच्छा बुरा भी नहीं लेकिन इसको तो अत्यंत प्रेम ढंग से लिया जा इसमें कोई इसमें कोई विरोध दुश्मनी दश्मी वनस का कोई कारण नहीं है न किसी को सही गलत सिद्ध करने का कारण है अच्छा तो यही है कि किन्हीं को भी आप जिनको ठीक समझते हो वो आ जाए मैं बात करूंगा वो उत्तर दे दें उनको ठीक लगता हो जो भी वो कहना हो वो कहें मुझे जो ठीक लगता हो मैं कहूँ लोग सुन लेंगे उनको जो ठीक लगेगा वो समझ लेंगे भ्रांतियां आप तोड़ सकेंगे तोड़ देंगे नहीं तोड़ सकेंगे नहीं तोड़ेंगे और बढ़नी होंगे और बढ़ जाएंगे और घटनी होंगी और घटनाएं होंगी मुझे तो नहीं लगता कि आदमी के बस में भ्रांतियां तोड़ना और बढ़ाना है इसलिए हम जो बन सकता है करते हैं उससे जो हो जाए वो परमात्मा के हाथ में। कर्म हमारे हाथ में और फल उसके हाथ तो इसलिए आप उनको जिन मित्रों को भी लाना उनको लेवा लाइए पहली चीज तो यह है कि मेरी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती किसी चीज का जवाब हाँ और ना मैं नहीं दिया ने तो आपकी सुनिंग हाँ? आप बोले मैंने तो उसमें कोई किसी जरा छोड़ा बिल्कुल आप तो आप ना, बिल्कुल पहली चीज तो ये है कि जहां तक कुछ स्थिति होती है ना चिंतन की उस समय मनुष्य कह सकता है कि मैं चिंतन की अवस्था में हूं अभी मेरे मन के अंदर कन्फ्यूजन है मैं हां या ना मैं जवाब नहीं दे सकता लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें हाँ और ना का जवाब तुरंत मिलता है ये जितने मेरे भाई बैठे हैं मुझे कहेंगे आचार्य जी सामने बैठे हैं कि नहीं मैं तत्काल कहूँगा कि हाँ बैठे हैं कहेंगे की मेरे सामने वृक्ष है मुझे पूछे ये वृक्ष है की मैं तत्काल कहूंगा हाँ है ठीक यानी कई ऐसे सवाल होते हैं जिनके संबंध में तत्काल उत्तर दिया जा सकता है हाँ में और ना नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं अगर कोई व्यक्ति ये कहता है की मैं अभी हाँ या ना में उत्तर दे सकता तो ये है की उसके अभी चिंतन में कुछ अधूरापन है या वो चिंतन की अवस्था में किसी परिणाम पर नहीं पहुंचता इसलिए कहता कि मैं अभी हां या ना में उत्तर नहीं दे समझा दूसरी बात आचार्य जी है कि आपने कहा कि मैं हां और ना में कभी देता नहीं लेकिन अभी आपने आपने जो कुछ कहा उसमें दे भी दिया आपने स्पष्ट कह दिया कि मैं तो वेद को मानता नहीं वेद वहां है और मैं जहां हूं हमने तत्काल उत्तर दे भी दिया हाँ, कहीं आपने तत्काल ये कह भी दिया कि वेद के साथ तो मेरा कोई सरोकार नहीं वेद वहाँ है और मैं यहां हूं तत्काल आपने ऊपर पर भी दिया और साथ आप ये कहते हैं कि मेरा हाँ और नाम इनका हो नहीं सकता <laughs> तो मेरी कुछ बुद्धि के अंदर ये बा, बात आती है कि आपका आप विद्वान है लेकिन विद्वान भी कई विषयों के अंदर अभी भ्रांति में होते हैं उनकी स्थिति ये नहीं होती कि वो हर बात के अंदर चिंतन की जो फॉर्म अवस्था है वहां तक पहुंच करके निश्चित रूप से ये कह दें कि हाँ मैं ये मानता हूँ ये नहीं मानता शायद ऐसी कोई संभावना है कि आपके चिंतन में भी अभी वो स्थिति नहीं आई कि आप इन प्रश्नों में से एक पर या दो पर किसी वस्तु के हाँ या ना का उत्तर देखा मैं समझा आपकी बात तो मैं ये कहता हूँ कि कुछ ऐसी बातें हैं जो बेसिक बातें उन बेसिक बातों का पता चल जाए हमको तो फिर उसके आधार पर आपकी बात आपने दो तीन बातें कही एक तो ये कि आप सहमत हो मुझसे ऐसी मेरी अपेक्षा नहीं मैं जो कहता हूं उसे स्वीकार करें ऐसी अपेक्षा नहीं वो किसी से भी नहीं आपसे नहीं किसी से भी मेरी अपेक्षा नहीं कि मुझे कोई स्वीकार करे अस्वीकार करे वो तो वही हुआ कि मैं फिर दूसरे से हाउ ना में उत्तर मांगने लगा अपना निवेदन कर देता हूं आप क्या करते हैं वो आपकी मर्जी है दूसरी बात हाँ और ना में उत्तर आप ठीक कहते हैं कि वृक्ष सामने है या नहीं हाँ में उत्तर हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा अगर वृक्ष जैसी ही बात परमात्मा के संबंध में होती तो और ना में उत्तर कभी का हो गया होता वृक्ष के संबंध में आपने ना सुना होगा कि कोई नास्तिक है जो कहता है कि नहीं है. लेकिन परमात्मा के संबंध में मामला इतना छोटा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं और जितना छोटा उसको बना रहे हैं मैं सामने हूं ये तो ठीक है इसके लिए आपको अमृतसर में एक नास्तिक न ना मिलेगा कहने वाला जो कह दे कि सामने नहीं है लेकिन परमात्मा के लिए मिल जाएगा परमात्मा मुझसे बहुत बड़ी बात है मैं बहुत छोटी चीज हूं तो पदार्थ के संबंध में उदाहरण परमात्मा के लिए देना बड़ी गहरी नास्तिकता से होता है आस्तिकता से नहीं होता तो, तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं वृक्ष का मुझसे भी पूछिए तो मैं भी कह दूंगा और मैं समझता हूँ विवाद खड़ा हो चुनौती का पोस्टर लगाना पड़े मैं भी कह दूंगा है लेकिन वृक्ष के संबंध में आप पूछ नहीं रहे जिस संबंध में आप पूछ रहे हैं वो बहुत गहरा है और गहरे के संबंध में ये जो आपका कहना है ये बहुत ठीक है कि ये हो सकता है कि किसी ने चिंतन कम हो किसी का चिंतन बहुत कम हो इसलिए हाँ में उत्तर ना दे सके ये हो सकता है ये हो सकता है लेकिन इतिहास कुछ और कहता है चिंतन जितना कम होता है उतनी हां और नानो उत्तर आसान होते हैं जितना चिंतन कम होता है और हाँ ना में उत्तर उतने ही आसान होते हैं चिंतन जितना गहरा होता है आओ हाँ और ना की सीमाएं टूटने लगती है और जिस दिन चिंतन पूर्ण गहराई पर होता है उस दिन आओ हाँ और ना घुल मिलकर एक हो जाते हैं और इसलिए जितना चिंतन गहरा होगा उतना उत्तर मुश्किल हो जाता है आसान नहीं इसलिए जो परम ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं उनको उत्तर देना सदा मुश्किल हो गया वेद कहता है कि वो है भी या नहीं ये भी कहना मुश्किल है तो आपसे तो कमजोर रहा होगा मैं बात, बात कर लेंगे पूरी बात तो कर लून लिखा है आप, आप, आप पूरी बात तो सुन ले। आप पूरी बात तो सुन ले। जितनी गहरी चिंतना गई है कभी भी उतना ही आदमी का जो आश्वस्त रूप है वो डगमगा जाता है क्योंकि जितना वो गहरा जाता है उसके पैर के नीचे की जमीन निकल जाती है सागर के तट तत्व खड़े होकर निर्णय लेना बहुत आसान है सागर में घूम के निर्णय लेना बहुत मुश्किल है सागर के तट तत्व खड़े होकर कह सकते हैं गहराई कितनी सागर में घूम के जब गहराई का पता चलना शुरू होता है तब पता चलता है कि कहने के बाहर है गहराई तो जितना चिंतन गहरा होगा उतना निर्णय मुश्किल ऐसा मेरी समझ है। वो आप माने ऐसा जरूरी नहीं दूसरी बात सत्य का निर्णय चिंतन से कभी होता नहीं सत्य का निर्णय तो चिंतन के अतीत जानने से होता है। सत्य का निर्णय विचार करने से होता नहीं सत्य का निर्णय तो निर्विचार में डूबने से होता है लेकिन विवाद तो विचार का हो सकता है चर्चा तो विचार की हो सकती है इसलिए मैं मानता नहीं कि विवाद से विचार से प्रवचन से कभी कोई सत्य का निर्णय हुआ है या कभी हो सकता है वो प्रवचन से उपलब्ध हो सकता है ऐसा कभी हुआ नहीं ये तो हम सबको उपलब्ध हो गया होता विचार हम सब करते हैं प्रवचन हम सब सुनते हैं कार्य हम सब पढ़ते है उसकी अनुभूति विचार की अनुभूति ही नहीं वो तो निर्विचार मौन की अनुभूति है तो उसका निर्णय विवाद से कैसे हो इसलिए जब मुझसे कोई कहता शास्त्रार्थ कर विवाद कर तब मुझे हैरानी लगती है कि मामला ऐसा है ये मामला ऐसा है कि जिसका निर्णय ही तर्क और विचार से होने वाला नहीं उसका निर्णय तर्क और विचार से करने चले वो होगा नहीं हाँ विवाद का मजा आ जाएगा अहंकार की तृप्ति हो जाएगी कोई जीत सकता कोई हार सकता लेकिन इससे सत्य का कोई लेना देना नहीं अगर आम, मैं और आप विवाद करें तो हो सकता है तर्क में आप मुझसे जीत जाए इससे भी तय नहीं होता की सत्य निर्णित हुआ हो सकता है मैं जीत जाऊँ इससे भी तय नहीं होता की सत्य निर्णित हुआ सत्य का कोई निर्णय दूसरे की अपेक्षा में है ही नहीं सत्य का निर्णय एकदम स्वानुभूति का है और ये जो मैंने आपसे कहा कि वेद वेद के संबंध में ना मैं प्रशंसा करता ना मैं निंदा करता तो जब मैंने ये कहा कि वेद वहां रहा मैं यहां रहा तो इसमें मैं कोई कोई वेद के संबंध में कोई भी वक्तव्य नहीं दे रहा हूं कह रहा हूं वेद का अपना होना है मेरा अपना होना है आपका अपना होना है इस संबंध में मैं कोई निर्णय ही नहीं ले रहा हूं कि कोई निर्णय लू क्योंकि निर्णय हम उस संबंध में ले जिससे हमें लगता हो कि सत्य का मार्ग मिलेगा मेरी दृष्टि में शास्त्र से सत्य का कोई मार्ग नहीं जाता इसलिए इस शास्त्र के संबंध में कोई निर्णय मैं नहीं लेता यानी मैं मानता हूं शास्त्र जो है सत्य के मार्ग के उतर के है उसका सत्य से कोई सत्य के मार्ग से कोई वास्ता नहीं किसी शास्त्र का था। वेद का सवाल नहीं है कुरान बाइबल का सवाल नहीं है किसी शास्त्र का मेरे बोली हुई जो किताब है वो भी सत्य नहीं दे सकती कोई किताब सत्य नहीं दे सकती अब इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस मुश्किल ये हो जाता है की जब कोई किताब सत्य नहीं दे सकती तो मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ किसी किताब की किसी विशेष किताब से मुझे कुछ लेना देना नहीं है मैं किताब मात्र के लिए मेरी अपनी दृष्टि आपको सूचन कर रहा हूं कि किताब सत्य की अभिव्यक्ति है अनुभूति का स्रोत नहीं अब ये सारी जो बातें हैं ये सारी बातें किसी को भी करने की हुँ सकता हो तो वो करने को तैयार है और कोई सोचता हो कि पहले मेरे बाबत पक्का निर्णय कर ले कि मेरा क्या क्या मानना है और तब विवाद हो सके तो, तो मुश्किल मामला है मुश्किल इसलिए मामला है मुश्किल इसलिए मामला है कि माम तब तक तो से चार महीने मेरे पास करना पड़ेगा तो फिर वो समझे मेरी बात को धीरे धीरे मुझे देखे समझे और उसको फिर कुछ ख्याल में आ जाए क्योंकि मैं तो कोई डेफिनेट स्टेटमेंट देता नहीं उसको कुछ समझ में आ जाए वो उसको डेफिनेट स्टेटमेंट मान ले तो मान ले और कुछ तो चूंकि इसलिए आप जब मुझे लिख के भेज देते हैं तो मेरी जो कठिनाई हो जाती है वो ये हो जाती है उसको मैं कैसे हस्ताक्षर करके हस्ताक्षर खाली कागज पर करके कर दे सकता हूं क्योंकि खाली कागज में मेरा वक्तव्य आ जाता है क्योंकि मैं मानता हूँ ऐसे खाली कागज जैसे किसी दिन हो जाए तो मिल सकता है परमात्मा तो खाली कागज पे जब भी दस्खत चाहिए हो मुझसे आपने सिद्धांत पर मैं दस्तखत नहीं करता क्योंकि तो मैं मानता हूँ किसी सिद्धांत से परमात्मा के लेने देने का कोई संबंध नहीं परमात्मा तो बच्चा उसके अलावा भी बात न उसके अलावा कोई बात, बात नहीं, नहीं करता नहीं। है उसके अलावा कोई बात दो आप परमात्मा के अलावा भी बातें करती हैं आप देख वो आपका बुरा हुआ हो जो है आपको आपके आपके मन की बात उसके अंदर ये लिखा है कि एक आदमी एक लड़का एक लड़की को लेकर एक साल तक उसके साथ, साथ क्या, जा सब, समय। लो करता रहे उसके बाद वो शादी करेंगे ना करें ये चीजों का अगर आप उपदेश करते हैं ये फिर बहुत दूर का उपदेश तो नहीं है ये कुछ बहुत दूर का इस देश इसका तो विचार हो सकता है हाँ। आप पढ़ाई लिखते ना करें वानी हाँ हाँ। से करें इन बातों पर हम हाँ। ये बात गलत है समाज के लिए गलत है कि ये कोई ईश्वर की बात सुनिए आपने कहा ईश्वर की बात तो मैं तो ईश्वर तो देते ना मैं मुझे मिलती देखिये इसके अलावा आप खाली ईश्वर की बात को आप कहते हैं तो मैं किसी और चीज का आधार नहीं जाता दुनिया के अंदर ऐसा कोई नहीं है जो किसी का आधार ना हो हर चीज के सख्त झूठ के देखने के लिए कोई आधार होता है हर चीज के लिए उसका अगर नहीं है आप कुछ कहेंगे कल कोई एक आदमी और कहेगा मैं कुछ कहता हूं किसी कहता हूँ संसार चल नहीं सकता संसार के चलाने के लिए खाली बातों से नहीं बात चल सकती कोई ना कोई शास्त्र या कोई चीज का मुकर करना पड़ता है आज नहीं करोड़ों वर्ष पहले से मुकर करना पड़ता वो लोग भी तो मानते हैं ये बात शास्त्र की है या नहीं है इसके लिए कोई चीज को हधार को मानकर आप चलते हैं आपका आधार क्या है मैंने कहता चाहता आप वेद माने मैंने कहता आप बैगल को माने मैंने कहता आप कुरान को माने मगर आपका कोई आधार है ईश्वर है ईश्वर है ईश्वर है इसके लिए भी आप कहते हैं ईश्वर है अभी आप देखो प्रश्न करेगा आप क्या सकेंगे ईश्वर है या नहीं यदि मैं जवाब भी दूंगा तो फिर आपको निश्चय ही नहीं तो लोगों को क्या कहोगे इसके लिए ईश्वर है हाँ या ना हमें जवाब देना ही पड़ेगा आपको तो समझा अगर ईश्वर नहीं है तो आप इसके लिए इतना लोगों को तो भ्रम न डालेंगे ईश्वर है या नहीं इसके लिए एक उत्तर तो बन गया इसके लिए ईश्वर के मुतल भी है या नहीं यह कहना ही पड़ेगा इसलिए आप बताइए कि इस तरह हम लोगों का भ्रम तो और बढ़ गया समझा अब इसमें दो तीन बातें समझनी चाहिए पहली बात तो ये मैं तो ईश्वर के अतिरिक्त और किसी की बात नहीं करता हूं क्योंकि मेरे लिए ईश्वर के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं तो मेरे लिए तो विवाह की समस्या भी ईश्वर की ही समस्या है और मेरे लिए तलाक की समस्या भी ईश्वर की ही समस्या है क्योंकि मेरे लिए ईश्वर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं तो मेरे लिए राम की समस्या भी और रावण की समस्या भी ईश्वर की समस्या है तो अगर मैं कभी ये कहता हूं कि विवाह के लिए मेरा कोई वक्तव्य है तो मेरे लिए तो वो धर्म की ही समस्या है क्योंकि मेरे लिए सारी समस्याएं ही धर्म की एक दूसरी बात कि ये जो आप कहते हैं कि कोई आधार चाहिए कोई आधार चाहिए तो मेरी दृष्टि में मेरी समझ अपनी समझ के अतिरिक्त और कोई आधार न है न हो सकता है क्यों क्योंकि अगर मैं ये भी निर्णय करूं कि वेद मेरा आधार है तो भी ये मेरी समझ का निर्णय अल्टीमेटली मेरी समझ ही निर्णय है कि वेद नहीं अगर मैं कहूं कुरान आधार है तो भी मेरी समझ का निर्णय और कल मैं इसको बदलूं तो दुनिया मुझे कोई रोकने वाला नहीं कल मैं कह दू कुरान आधार नहीं तो भी मेरी समझ का निर्णय जब मेरी ही समझ से निर्णय लेना है कि वेद आधार है या नहीं तो फिर मेरी ही समझ आखिरी आधार बन जाती है फिर और कोई आधार नहीं तो मेरी दृष्टि में अपनी समझ ही आधार है और जो आप कहते हैं कि सबकी समझ अलग अलग हो जाएगी है ही होने जाएगी सबकी समझ अलग अलग है ही और जो आप ये कहते हैं कि समाज कैसे चलेगा समाज कैसे चलेगा सबकी समझ अलग अलग हो जाएगी सबकी समझ अलग अलग है ही और समाज के चलने का जुम्मा न तो मुझ पर है और न आप पर है और जिस पर है उसने सबको अलग अलग समझ दी हुई है और उसने अगर उस अगर वो भी हम जैसा समझदार होता तो हम सबको एक ही समझ दे देता तो झंझट में बिल्कुल आसान हो जाती झंझट बिल्कुल ना होती हम सबको व्यक्तिगत सूझबूझ दी हुई है और हम सबकी व्यक्तिगत सूझबूझ ही हमारा मूल आधार है इसलिए मेरे लिए न तो कोई शास्त्र न कोई सिद्धांत आधार मेरे लिए मेरी समझ आधार है और और जब मेरी मैं कहता हूं मेरी समझ मेरे लिए आधार तो मुझे नहीं कहता कि मेरी समझ को आप अपना आधार बनाए आपकी समझ आपके लिए आधार होगी और अगर आप मेरे संबंध में भी कोई निर्णय लेंगे अच्छा या बुरा पक्ष में या विपक्ष में तो आपकी समझ का निर्णय होगा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं तो रह बात यह कि लोग भ्रमित हो रहे हैं <small laugh> ये आपकी समझ का ख्याल है ये मेरी समझ का ख्याल नहीं है मुझे लगता है कि जिससे उन्हें लाभ हो सके वो मैं कर रहा हूं आपको लगता है कि उससे हानि हो रही आप लोगों को समझाएं कि इससे हानि हो रही है और लोग आपके लिए भी उपलब्ध हैं मुझे भी उपलब्ध है आप दोनों बातें समझा दें फिर उनको जो ठीक लगे वो समझ लें फिर भी उनकी समझ अंत में आधार बनेगी मेरे हिसाब में तो जिन कारणों से लोग भ्रमित हो रहे उनको मैं तोड़ने की कोशिश करता हूं आपको लगता है मेरे कारण भ्रमित हो रहे हैं आप मेरी बातों को तोड़ने की कोशिश करें इसमें कोई भी झगड़ा नहीं है इसमें कहीं भी कोई झगड़ा नहीं हम दोनों का काम एक ही है मैं भी यही चाहता हूं कि लोग लोग भ्रमित ना हो आप भी यही चाहते हैं कि लोग भ्रमित ना हो जिस वजह से मुझे लगता है वो भ्रमित हो रहे हैं मैं उसको खिलाफत करूंगा आपको लगता है मेरी वजह से हो रहे हैं आप मेरा विरोध करेंगे लेकिन इसमें कोई शत्रुता नहीं है काम हम दोनों का एक ही है हम एक ही रस्ते पर काम कर रहे हैं इसमें कुछ विरोध जैसी बात नहीं है तो इसको बहुत मजे से लें इसको गंभीरता से ना लें इसको बहुत मजे से लें और जिन जिन सवालों को आपको उठाना तो उन सवालों को उठा लें उन सवालों को उठा लें और उन सवालों पर लोगों को सुनने दें और लोगों को सोचने दें लोग क्या सोचते हैं आपके साथ कही और ये है कि आप कहते हैं कि मेरी मान्यता मेरा अपना आप तो मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ देखिए आदमी अधूरा है ही तो मैं मेरी आंखें काम ना करके बस होता तो, तो, मेरे कान काम ना करके काम न होता एकदम ठीक से थी। मेरे पैर काम ना करके तक ही ना होती ठीक से तो क्योंकि हम अधूरे हैं तो मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कुरान और बारिनी बात नहीं बाद में आए पुरान आप देखा और राइव दो हजार साल पहले निकले लेकिन जिस तरह आंख के लिए भगवान ने सूर बनाया कान के लिए परमात्मा ने आकाश बनाया मेरी जीवा के लिए रक्त बनाया और इस तरह एक एक गिंदी के लिए एक एक चीज बनाई भगवान ने इस तरह मेरे मन को भी उसे लाइट देने के लिए जैसे विधान हर हाँ चीज का होता है तो वेद शुरू में आए इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं जब हम कुरान और बाइबल को वेद के साथ मिलाते में सूजा होती है क्योंकि वेद तो आदि के हैं सरकारी दुनिया मानती किरे में दादी का ग्रंथ है तो भगवान ने जो विधान बनाया शुरू के आदमी बनाम का बीच में नहीं क्योंकि अब धीरा नहीं है वो अपूत नहीं है इंसान की तरह जो अनुभव से कोई सीखता है तो वो सब चीजें पहले सीखा हुआ है तो मेरे कहने का भाव यह है एक तो बात क्योंकि इंसान अब धीरा है इसलिए हम आप पर विश्वास नहीं कर सकते हम कहते हैं कि आप हम इन जंगल में नहीं सीखते और दूसरी बात ये है कि मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी इस अनुभोग से एक बात इसको करूँ फिर दूसरी करें अच्छा होगा एक बात नहीं मैं कह रहा हूं कि इंसान अधूरा है बिल्कुल ठीक कहते हैं इसलिए इंसान का कोई भी निर्णय पूरा नहीं हो सकता और आपका ये निर्णय कि वेद भगवान का बनाया हुआ पूरा नहीं हो सकता ये निर्णय आपका है पूरा है ये निर्णय आपका है नये तो हम लेंगे चूंकि जो, जो भी निर्णय हम लेंगे वो अधूरे होने वाले मैं तो आप तो मेरी बात कह रहे हैं और अपने खिलाफ कह रहे हैं मैं यही तो कह रहा हूं हमारे सब निर्णय अधूरे हैं इसलिए हमारा कोई भी निर्णय अंधा होके मानने योग्य नहीं हमारे सब निर्णय सोचने योग्य हैं। आप कहिए है कि ये वेद भगवान का बनाया हुआ है ये सोचने योग्य है आपका वक्तव्य है ये और आप एक मनुष्य जैसा मैं एक इनकी मैं पूरी बात उनसे करूँ उनका सवाल आपने आप, आप अपना सवाल अलग कहेंगे तो अच्छा होगा हम ही चूंकि निर्णायक है इस बात के भी कि वेद भगवान का बनाया हुआ है या नहीं, नहीं। क्योंकि मैं ये निर्णय ले सकता हूं कि नहीं है आप बात सुनें ना या मैं निर्णय ले सकता हूं है इस बात पर भी चूंकि किसी भी सत्य पर निर्णय अंतिम हमारा होने को है तो इसलिए अंततः अधूरा आदमी ही निर्णय लेगा और अधूरे आदमी के सभी निर्णय अधूरे हैं ये नहीं कथा कि मेरी बात पूरी है ये नहीं कहता मैं मेरी बात उतनी अधूरी अधूरी जिसकी कोई भी अधूरी बात होगी और इसलिए सोचने के योग है मानने मानने के योग नहीं कि मेरी बात आप मान लें सोचने के योग है सब बातें सोचने के योग हैं और जब आप ये कहते हैं कि आपको चोट लगती है कि मैं वेद के साथ कुरान और बाइबल को कह देता हूं वो तो बाइबल वाला मेरे पास आता है वो कहता है उसको भी चोट लगती है कि आप बाइबल के साथ वेद का नाम ले देते वो भी मुझसे ये कहने वाला आदमी मिल जाता मुझे कुरान वाले को भी चोट लगती है सो चोट के मामले में आप तीनों में कोई भेद नहीं है चोट के मामले में कोई भेद नहीं चोट उनको भी लगती है कि कहाँ आप वेद का नाम ले रहे हैं कुरान के तो चोट की तो बात मत करिए अगर चोट की बात करते हैं चोट तो लगेगी असल में कोई भी बात जो आपसे थोड़ी भिन्न होगी उसमें चोट लगेगी लेकिन विचारशील आदमी का लक्षण ही यह है कि उस चोट को समझने की कोशिश करें उस चोट को अगर हम दुश्मनी बना लें और गाली गलोज बना लें तब तो मजा चला जाता है उस चोट तो लगेगी आप जब मुझसे कुछ मेरे खिलाफ कहेंगे तो चोट लगेगी चोट लगनी चाहिए चोट हमारे जिंदा होने का लक्षण फिर उस चोट को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि कहां तक उस चोट का क्या उपयोग हो सकता है और कहां तक हम सोच विचार सकते हैं मेरा अपना जो निजी मामला है वो इतना ही है कि मैं आपको अगर सोच विचार में डाल दूं तो मेरा काम पूरा हो जाए इसलिए आप मेरे काम में पड़े हुए हैं आप इस ख्याल में मत रहने का मेरे काम में नहीं पड़ेगा आप मेरे काउंट में पढ़ोगे मेरा काम ही इतना मैं आपको सोच विचार में डाल दूंगा और सोच विचार में आप पड़ जाए तो मेरा काम पूरा हो गया क्या आप निर्णय लेंगे वो आपका होने वाला है आप तो एक और प्रार्थना है आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ ऐसी बातें ना करें जैसे हमारी सरकार करती है कि सबको खुश करना और जो आदमी सबको खुश करता है किसी को खुश नहीं कर पाता ना? नहीं अगर मैं सबको खुश करने वाला होता तो आप यहाँ आए ना होते <laughs> <laughs> आप यहाँ ना आए होते <laughs> आपको मैं कभी का खुश कर लिया होता <laughs> वो तो आप बात ही न सोचिए <laughs> <आप> <laughs> वो तो आप कही ही कहीं <laughs> मुझे कहना पड़ता है आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि बुध कहते हैं कि भगवान ने जब आंख दी सूरज दिया भगवान ने जब कान दिया आकाश दिया तो जब आप ये कहते हैं कुरान को लाते हैं मैं तो आपको युक्ति युक्तिपूर्वक कहता हूँ दिमाग बात को कहिए कहिए क्या कुरान आया बाद में चौदह अच्छा। साल हुए मुसलमानों को बने अच्छा। और आंख बनी सृष्टि के आदि में। समझ गए और कोई ऐसा विधान बनना चाहिए सृष्टि के आदि में हो ना के में आया जब आप बीच में इसका मतलब पिछड़े की शोर पहले नायक था पहले मुस्कताबाद में उसको अकल आई आप जिसमें कुछ इम्प्रूवमेंट आप ठीक युक्ति मैं आपसे ये कह रहा मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट से बाहर है वो सब इम्प्रूवमेंटों का बाप है इसलिए उसने जो बात शुरू में की वो पूरी थी तो शुरू में वेद आया जब आप वेद को और कुरान के साथ बाइबल से कम बातें जैसे आप युक्ति देते हैं ना युक्ति के साथ एक बड़ा मजा है सदा उसकी विरोधी युक्ति उतने ही वजन की होती है उसमें वजन कम नहीं होता आप जैसे युक्ति देते हैं कि वेद पहले आया और भगवान को जो ठीक बात देनी थी वो पहले दे देनी थी सेक्स लड़के में चौदह वर्ष में आता है पहले नहीं आता सेक्स चौदह वर्ष में आंख तो पहले आ जाती लेकिन सेक्स चौदह वर्ष में आता पहले नहीं आता कुरान और बाइबल वाला कहता है कि जब लड़का प्रौढ़ हो जाता तब सेक्स आता बच्चों को देने योग्य नहीं तो ज्ञान प्रौढ़ को दिया जाता है और जब दुनिया प्रौढ़ हो गई मैं अपनी बात नहीं कह रहा जब दुनिया प्रौण हो गई और इस योग्य बुद्धि हुई लोगों की उनको ज्ञान दिया जा सके तब कुरान और बाइबल दिए गए अब क्या करिएगा आपकी दलील रूम की दलील में कोई फर्क नहीं आपकी दलील रूम की दलील में कोई फर्क नहीं ज्ञान बच्चों को दिया जाए या जवान को दिया जाए या बूढ़े को दिया जाए और आप भी मानेंगे कि छोटे बच्चे की बजाय बूढ़े की बात ज्यादा काम की क्यों बच्चा तो पहले आया उसको ज्ञान पहले दे देना था सब बूढ़े को क्यों बूढ़े को आप बच्चे से ज्यादा ज्ञान समझ रहे हैं क्योंकि वो बात के अनुभव के जगत से आया तो कुरान और बाइबल वाला ये कहता जैसा आप कहते हैं और दोनों बचकानी बातें हैं मेरे लिए दोनों युक्तियां नहीं है ना आपकी युक्ति ना उसकी युक्ति मेरे लिए दोनों बचकानी बातें हैं वो दोनों बचकानी इसलिए है कि वो भी यही कहता है कि जब मनुष्य इस योग्य हुआ आंख तो बहुत पहले दे दी क्योंकि वो अयोग्य को भी दी जा सकती है लेकिन ज्ञान अपात्र को नहीं दिया जा सकता वो तब दिया जब आदमी पात्र हुआ जब इस योग हुआ कि आदमी अभियान को झेल सकेगा तब उसको दिया वो मेच्योर हुआ तब उसको दिया गया अब इन दलीलों में क्या मतलब है इन दलीलों से क्या हल है यानी ये मेरे लिए तो अर्थ की ही नहीं है ये दलीलें इसलिए दलील में तो पड़े मत मतलब, क्योंकि दलील तो बहुत बचकाना खेल उसमें कोई मतलब नहीं साल से है ये अब चौदह सौ साल से जो आप जूड़ा पड़ हैं ये बच्चे नहीं आप क्या आप अपने इतिहास को उठा कर देखें आपका इतिहास ये भी चौदह साल से वो तो प्रौढ़ दिलील तो, तो हाँ ये तो ये ये ठीक है ये जो, ये ये जो आप दलील आपने अभी नहीं और नहीं।, नहीं मैं ये पूछता है अभी 1400 साल की दलील को आप प्रौढ़ देंगे तो ये हमारे शास्त्र के मुजब अभी कलयुग को हुए चार लाख बत्तीस हजार वर्ष तक रहना पांच हजार वर्ष आपके साथ के मुताबिक न आपके साथ में कोई माने तब नया नारे शास्त्र के साथ प्रमाण है उसके लिए अभी इसके लिए बहुत पूरे यहाँ सरकार तो हो ही ना देखिए मैं प्रमाण देता हूं कि हमारी चीजें प्रमाणित हैं और उनकी प्रमाणित नहीं है मगर यहां पर आप कोई मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदा तो है नहीं मैं आपको प्रमाण दू नहीं मुझे बात मिली जाए मुसलमान को बात आप उनकी तरफ से नुमाइंदा तो नहीं है मैं आपको सर्वजनक विचार हो रहा सर्वजनक विचार के अंदर जो प्रौढ़ की बात आपकी ये बिल्कुल नहीं बनती क्योंकि ये कई दफा प्रौढ़ हो चुके हैं कई दफा युग बदल चुके हैं कई दफा ये हो चुका है इसलिए प्राउड प्रौढ़ की बात की ये दलील आपकी ये सिर्फ एक बात है, त्रिकतरता से किसी को ग्राणी के स्वास्थ्य तो आप वास्तव चीज के लिए हम आए हैं वास्तव मेरे लिए तो अगर आप अगर हमसे शाखता नहीं करना चाहते आप मुं जबानी चाह सकते ना ना, ना। आप नहीं समझते आप नहीं समझते समझ गया मैं मैं समझ गया ये बात कह कि चारों के आप ये तो नहीं ना ना उनसे तो करिए ही मैं नहीं आप तो बात करिए मैं आपस में मत करिए दो बार बीच शरीर होता है जो लिख करके होता है समझते हम तो चाहते हैं लिख के हो तो ज्यादा अच्छा है। बोलना कम पड़े कोई लिखा जाए पहले पीछे उसके बोला जाए आप, तो आप बड़ा अच्छा चाहते हैं थे एक जो पंडित बोल बोलते हैं वो पहले लिख करके बोल दे आप लिख करके बोल दे, आप करके बोल दे। उसके बाद जनता मैं तो कुछ लिखता है आप कहते हैं मैं तो कुछ लिखता है बोलते तो बोल दूंगा आप बोल के मजे से बात करें बोलते हैं आप बोलते हैं ना आप हमारे साथ उसका समाप्त पंडित हाँ। हम अपना बात सुनिए खुद्ता किसी को नहीं नहीं। नहीं। शास्त्रातान नहीं। नहीं। होगा बिल्कुल इसके लिए समय कितने कितने मिनट तक बोलने का टाइम होगा बिल्कुल जैसा आसान बिल्कुल आसान समा पंडित वो सब निजुक्त कीजिए बोल बोलिए बड़ी मजे से इस विषय पर आप शाख्ता करेंगे वो सारी चीज क्योंकि हाँ के नाव के अंदर ना, तो आप जवाब देते नहीं अभी इशू है या नहीं भी आप जवाब वो भी चर्चा करेंगे चर्चा की बात भी चर्चा करेंगे आप आपने मेरे लिए तो चर्चा की ही बात है इसमें इश्यू है या नहीं ये भी पता नहीं मेरे लिए मेरे लिए क्या है मेरे लिए क्या है उसके लिए ही चर्चा करेंगे आप किसी तो तो तो को भी लेवा लाइए के लिए आपके लिए आप जो निश्चित करने की बातें करते हैं ना वही तो मेरा विरोध है मेरा कहना ही ये है मेरा कहना ही ये है कि निश्चित सिर्फ तुच्छ बातें होती हैं जितनी विराट चीज है उतनी अनिश्चित जितनी असीम है उतनी अनिश्चित जितनी महान है उतनी अनिश्चित आप मान ये हम मान मंजूर तो जो मार लिखिए बोल आप बोलते रहिए बातचीत आपको जो करना हो लिखिए जो करना हो आप करिए जिसमें कोई तकलीफ नहीं है जो कहेंगे वो कहेंगे आप छोटी है छोटी बात आप करना नहीं चाहते आप बड़ी चाहिए हाँ आप बिल्कुल लेवल आइए जिनको लाना है सांझ की मीटिंग में लेवल आइए ये बात बस आपित करेंगे कि इन इन विषयों पर बातचीत होगी बातचीत मुझे तो खुद ही पता नहीं कि सांझ में क्या बोलूंगा आप तो समझते नहीं आपकी तकलीफ ये है आपकी तकलीफ आप मुझे नहीं समझ पा रहे हैं आपकी तकलीफ ये है कि मैं कोई पंडित नहीं हूँ मैं पंडित नहीं हूँ कि कोई जो पहले से तय करके बोलने आता है मैं तो बैठ जाऊंगा जो निकलेगा वो बोलूंगा मैं कोई पंडित नहीं हूँ जो इधर तय करके जाता हूँ की ये भाषण करना है तो मैं तो जो निकलेगा वो बोलूंगा उसमें निश्चित नहीं करते ये बात नहीं होती निश्चित तो होता है कोई एक सिद्धांत को, को आज आप अपनी तरफ से कह रहे हैं ना? आप दूसरी जगह और कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल कहूंगा आपको कोई अड़क नहीं है मुझे सिद्धांत मेरे घर समझने वाले क्या समझेंगे समझने वाले समझाने की कोशिश करेंगे इस आदमी के पास कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है और क्या समझेंगे आप कुछ बहुत अच्छा है भी काम हो जाए तो काफी एक बात रखिए आप करिए हमने ये बात रखी की हम एक लिखा, एक साल तक हम बिल्कुल इस पे बात करेंगे, करेंगे। तो जिस पे बात आपको उठानी उठाइए हम वो सारी बातें उसके लिए समान निश्चित करके आप ये कीजिए सारी सारी बातें उनमें ईश्वर की मतलब जो जवाब जो आप मैं तो, तो जो बोलूंगा आपको मैं कह देता हूँ आप तो मैं वहां मैं वहाँ आपको कह दिया कल आप नहीं आऊंगा कहूंगा क्योंकि कल मैं मर नहीं जाऊंगा समझ ले आप भ्रम फैलाए आने बिल्कुल भ्रम फैलाने नहीं आया हो कैसी समझ लें व्यवस्था है उसमें आप उछल पसल करने बिल्कुल कर ठीक बिल्कुल प्राइवेट है इन जे शाम जो चीज से बोलना है दोस्तों तो बोला तो तो तो तो किस तरह की बड़ी ऐसी बाजारी की गल हो जाएगी शाम इस तरह चाहते हो कि मैं दर्द का दिन बोलना बीस मिनट मिलेगा बीस मिनट मिलेगा मैं अव्यवस्थित आदमी हूँ अराजक आदमी समझ प्राइवेट मैं सारी व्यवस्था मिटाना ही चाहता हूँ करूंगा आप इसका विरोध करेंगे मैं तो ये कोशिश करूँगा होगा मैं विरोध हूँ आप उस तरह को करना चाहते हैं।, हैं जिसका लोभ सब लोग करना चाहिए और सब न कहें वो तो वो आप निर्भर करेगा आप जब ये शब्द कहते हैं वो तो आप जब ये शब्द कहते हैं तो मैं ये करने आता हूं तो उसका दबाव हमारे पास वो है कि हम दूसरे ढंग से रौला पाए फिर आप कहेंगे कि खुद तो सब लोगों को आपका मदद कर आपने दिल्ली में कुछ सुने मेरी आपकी बात मैंने सुन ली आपकी बात मैंने सुनी आपकी बात मैंने सुनी मैं जो आज कहूंगा उसके लिए कल बंधा हुआ नहीं मेरी बात तो सुन ले आप पूरी नहीं। नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, मैं मेरी, मेरी सुनना पड़ेगी ना आपको तो आप।, तो आप मैं अपनी आप मुझे समझ तो लेना कि ताकि आपको आसानी पड़ेगी आपको आसानी पड़ेगी उसमें मुझे तो जो मैंने आज कहा है उसके लिए मैं बंधा नहीं क्यों क्योंकि कोई भी अपने, अपने अतीत से नहीं बन सकता कल के लिए मैं कुछ भी नहीं कह सकता कल तक मैं जिंदा रहूंगा 24 घंटे आगे बढ़ूंगा उस आगे बढ़ने में कल मुझे क्या ठीक लगेगा वो मैं कहूंगा मेरी बात समझ लेना, मेरा... मेरा मुझे आप समझ लेंगे तो आपको आथानी पड़ेगी थीज़ा, थीज़ा, थीज़ा, थीज़ा, और मैं व्यवस्था विरोधी हूँ तो मैं व्यवस्था विरोधी हूँ सचेत समझिए ना व्यवस्था कह सकते हाँ बिल्कुल कह सकता इसकी पूरी संभावना इसकी संभावना मैंने लिखे आप लिखी समझे और जाए मगर ख्याल रखें कि इनके खिलाफ कल कह सकता हूँ इनके खिलाफ कल कह सकता हूँ आप मुझे समझ लें उस हिसाब से चले उस हिसाब से ठीक हो हाँ एक कहा आपके माफ करना जैसे आप दलील से बात करते हैं आज क्या कहूंगा कल कोई ये दलील करते जैसे आपने ये लिख दिया कि महाराज एक साल तक लड़की लड़का रही उसके बाद शादी करे ना करे हाँ हाँ। कोई लिखते बहन और भाई की शादी हो गया क्या लिख सकता है, है। आपकी दिलीन में ये ठीक नहीं ऐसे लोग है लोग हैं क्या जाए ऐसे लोग हैं क्योंकि तो घर का माल घर में जाएगा क्या ऐसे लोग हैं ऐसे लोग को झोलना नहीं समाज को बोलना नहीं ऐसे क्या नुकसान ऐसे लोग बात करते हैं बिल्कुल ठीक है बिल्कुल भूमि तैयार कर रहे बिल्कुल आप तो नहीं परमात्मा का नाम लेते हैं वो किस प्रकार से लेते हैं जो भी कल <to> को ना मेरी बात परमात्मा का नाम आज दिया आग दिया और उस परमात्मा जो स्वरूप है जिसको आपने नाम दिया कैसा उसको हम समझना चाहते जरूर परमात्मा को समझने जाइएगा तो कभी नहीं समझ पाइएगा समझ की बात नहीं है अभी तो आप नहीं रहे हैं, ये हाँ मैं मैं जो आपको जो कह रहा हूँ आपको जो मैं कह रहा हूँ ना मैं कह रहा कर... नहीं मैं नहीं कह रहा कि आधार मानिए हाँ। मैं यही कह रहा हूँ कि आप समझ से ही मेरी बात समझने की कोशिश करिए कि परमात्मा समझ के बाहर का मामला है भीतर का नहीं जब तक आप समझने की कोशिश में रहेंगे तब तक आप परमात्मा को न समझ पाएंगे और सब समझ लेंगे और सब समझ लेंगे क्या उसका स्वरूप नहीं है क्यूँकी सभी कुछ वही है स्वरूप उसका होता है जो सब कुछ ना हो कुछ हो उसका कोई विधान भी है नहीं कोई विधान नहीं है उसका कोई विधान नहीं है वो परम स्वतंत्र परम स्वतंत्र स्वतंत्रता भी परम स्वतंत्रता ही विधान है उसका जैसे भारत बना रहा भारत परम स्वतंत्र हुआ ये परम स्वतंत्र नहीं है ये दूसरे की गुलामी की जगह अपनी गुलामी ये परम स्वतंत्र नहीं है वो भारत था ये प्रतंत्र था ये दूसरे का प्रतंत्र था अब अपने ही पर्तंत्र था स्वतंत्र होने के बाद इसका कोई अपना विधान बना भारतीय जो दृष्टिकोण थे वो नहीं अपनाई ये हमारे भारतीय दृष्टिकोण है ये हमारा विधान है ये भारतीय ढंग की गुलामी ऐसी जो परमात्मा है जो परम स्वतंत्र आप कह रहे हैं जो परमात्मा है वो परम स्वतंत्र है ठीक मगर जो परम स्वतंत्र परमात्मा है उसका कोई विधान ही तो है विधान स्वतंत्रता का होता है स्वतंत्रता का नहीं होता अब कर्म तो भलमान से में बात बात आप भी अगर तो आपको तो तो तो तो होनी है मैं बात तो कर लू उनसे पूरी फिर आपकी बात कर लू स्वतंत्रता का कोई विधान नहीं होता स्वतंत्रता कोई विधान नहीं होता विधान सब परतंत्रता के होते हैं पढ़ाई परतंत्रता के होते तो हम परतंत्रता कहते हैं अपनी ही प्रतंत्रता के हो तो हम स्वतंत्रता कहते अंग्रेज की परतंत्रता थी तो परतंत्रता थी अब हम ही बैठ गए उस प्रतंत्रता को हम ही थोपते अपने ऊपर तो वो स्वतंत्रता है तो स्वतंत्रता तो तो का तो तो स्वतंत्रता का कोई विधान नहीं है परमात्मा का कोई विधान नहीं है हुँ। हुँ। यही बात पहले हाँ तो इस पर ये तो मैं कहता हूँ ये सब, सब चर्चा करें आपका फल तो मानते हैं आप टर्म के फल तो मानती है मैं भूला करता हूँ उसका फल मुझे भोगना पड़ेगा कि नहीं तत्काल तत्काल भोग लेते हैं कभी और नहीं भेज बात पूछता कभी और नहीं भोगना पड़ेगा बोलते हैं जब पैदा होते हैं अंदा होता है पैदा होते हैं तो का मालक होता है उसका उसके भी मतलब है अब उसके लिए आराम से आई तो बात करें क्योंकि वो विवाद का नहीं मतलब है उसके अंधा जो पैदा होता है उसके मतलब है नहीं, नहीं, नहीं ना आप आप तो लिए कल दोपहर आ जाए इसको अलग से बात कर रहे नहीं नहीं आप करिए गुजरात तो जाना क्या यहाँ पर आप करिए आप कहिए नहीं। आपको आप ये जो बात है ना उनको आत्मों से पूछिए मैं कर सबको भोगना पड़ेगा अरे भोगिए ना कौन मना कर लोगा कल भोगते हैं तो मैं उनके पास आ तो ये तो, तो मैंने आप कहा आप ये ये जो बात आपने उठाई ना ये जो बात आपने उठाई कल तीन बजे फिर आ या फिर इसको उठा ले तीन बजे क्या अब तो वक्त हुआ इसी बात बात पर आप तो हाउ ना वाले आप समझ ही नहीं पा रहे मेरी बात आप तो ऐसा पूछते हैं मुझे तो समझने मुझे तो समझने की मुझे तो समझने की आपको उत्सुकता ही नहीं मुझे भी आपको समझाने की नहीं। फिर कैसे आपसे आ गए आप, आप ये बताइए तो आप जा रहे हैं कि यहाँ कैसे आ गए किसी कर्म फल के कारण आ गए मालूम है? आपकी कर्म फल के कारण यहाँ आ गए आपका भी कर्म फल पर ये जो बातें आपको और करनी हो कल तीन बजे फिर तीन से साढ़े चार का बस कहाँ पर करेंगे और सांझे आपका